प्रवेश नहीं है और इसमें बास करने वालों को माया कभी सताती नहीं है भागवत में माया को नर्तकी कहा है अब नर्तकी माया से छुटकारा पाना है तो नर्तकी का जो उल्टा होता है वो शुरू कर दो बोलो जय श्री कृष्ण तो नर्तकी का उल्टा क्या होता है कीर्तन कीर्तन करोगे तो माया से छूटोगे देवराज कहते मुझसे भूल हो गई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आपके प्रेमी आपके स्नेही ये ब्रिजवासी गण जिन्होंने सब कुछ आपको समर्पित किया है केशव मैंने ब्रज को बहाने की गलती की मैंने अपने आप को जगदीश माना अपने आप को मैंने सर्वोत्तम मान लिया यही तो गलती थी मेरी पर है तो सबके पिता आप पिता गुरुस्व जगता मधीसो दुरत काल उपातंड हिताय स्वेच्छा तनुभ समी से मान आप ही जगत् पिता वसुदेव सतम देंव कंसाडूर मदनम देवकी परमांदम कृष्ण वंदे जगत तो यहां इंद्र कहते हैं पिता गुरुस्तम, आप ही जगत के पिता हैं और आप ही जगत के गुरु हैं और जगता आप ही जगत के अधिश्वर हैं दुर उपात दंड दुष्टों को दंड देने वाले भी आप हो और मुझे लगता है कि आपके स्वरूप में तो कोई परिवर्तन होता नहीं हमारी भावना जैसी होती है ना हमारी भावना के अनुसार हमें भगवान का रूप दिख जाता है बोलो जन श्री कृष्ण ये भावना बड़ी प्रधान होती है भावना बड़ी दिव्य होती है जिन लोगों के मन में शत्रु भाव होता है उसको भगवान काल के रूप में दिखते जिनके मन में भक्ति भाव होता है उनको गोविंद सौम्य दिखाई देते जिनके मन में श्रृंगार भाव होता है उनको कामदेव के रूप में दिखते मतलब ये सीधी बात है परमात्मा में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है हमारी भावना से परिवर्तन जैसा दिखाई देता है बोलो जय श्री कृष्णा बहुत सुंदर स्तुति गाई देवराज ने बोले आप देव की नंदन हैं आप वसुदेव नंदन हैं यशोदा कुमार है वैसे जगत के परबाबा आप ही पी अब किसी कोई पिता बना लो किसी कोई माता बना लो पर जगत के वास्तविक सच्चे माता पिता तो आप है मेरे प्रभु क्षंतु प्रभो था रहस्य मूढ़ चेतो भाई हम पुनर्भुर मतरी समय ये देखिए मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि मुझे दंड मत दो पर अच्छा, आपको जचता हो तो क्षमा कर दो क्षंतु और यदि लगता है कि दंड मिलना चाहिए तो मैंने आपके प्रेमियों को कष्ट दिया तो मुझे दंड दे दीजिए कन्हैया मुस्कुरा के बोले देखो माफ किया हा पर ये बात कभी भूलना नहीं एक बार क्या है कि द्वारिका में गोविंद भोजन कर रहे थे तो रुक्मणी जी पंखा कर रही थी पहले पति लोग जब भोजन किया करते थे तो पत्निया पंखा किया करती थीं बोलो जा श्री कृष्ण अभी की बात तो मैं बोलता नहीं तो रुक्मणी कर रही थी पंखा अब देखो भगवान भोजन करते करते जोर से हंस गए रुक्मणी बोली आपको हंसी क्यों आई भगवान बोले मुंह भी हमारा और हसी भी हमारी आ गई और हम तो हंस गए रुक्मणी बोली जो कुलीन पुरुष होते हैं वो बिना कारण तो कभी हंसते नहीं बिना कारण कभी कुछ कहते नहीं उनके तो जरा से कहने में कोई ना कोई कारण होता है उनकी मुस्कुराहट में भी कारण छुपा रहता है आपको बताना ही पड़ेगा आप हंसे क्यों? कन्हैया कहते हैं सामने चैंटी भागी जा रही है ना ये चेंटा ये चैंटा को देख के मुझे हंसी आ गई रुक्मणी बोली चेंटा तो मैं रोज देखती मेरे को तो हंसी आती नहीं आपको क्यों आई अरे देवी ये छोटा मोटा चिट्टा नहीं है ये चेंटा एक बार नहीं दो बार नहीं 21 बार देवताओं का राजा इंद्र बन चुका है बोलो जय श्री कृष्ण रुक्मणी बोले क्या कहते हैं बोले हाँ यह 21 बार स्वर्ग का राजा बन चुका है और स्वर्ग का राजा बनकर जिसने 21 बार स्वर्ग के आधिपत्य को भोगा देखो कर्मों की गति आज ये चेंटा बनकर गुड़ की सुगंधी पे दौड़ता जा रहा मेरा निवेदन आपसे सिर्फ इतना है कि गोविंद चाहे तो चेटा को बना दे इंद्र और इंद्र को बना दे चेटा कन्हैया बोले अभिमान नहीं करते समझे जाओ अब कभी ऐसा मत करना जीवन में मेरे प्रेमियों को कष्ट देते हो तुम अर्जन ब्रजवासियों को मैं गले से लगाता हूं उनको तकलीफ देते हो तुम ये अच्छी बात नहीं है मैंने ही तुम्हारे यज्ञ को भंग किया और क्योंकि मैं जिस पर कृपा करता हूं ना उसको अभिमानी नहीं होने देता बोलो जयश्री अहंकार उसके जीवन में आने नहीं देता मेरी आदत है देवराज ने बार बार बार बार बार बार प्रणाम किया और बोले अब तो मेरी इच्छा होती है गिरिराज की तरह ही पढ़ा रहूं लगी रही आस करूं ब्रज बास गोबर धन की लगी रही ब्रज वास करोबर धन की गोबर धन की मै करोबर करूँ ब्रज वास तर गोबर धन की मै रंग रंग आश करूँ ब्रज वास करोबर धन की मैं भजन करूं और ध्यान धरूँ छैया कद मन की हाँ। भजन, भजन करूं गुहार रेणुका प्रज गली की परिमार्ग के संतों ने गाया है कि सर्ग अप बर्ग को लेके करेंगे जानते नहीं हो हम ब्रंदावन हैं बोलो जय श्री पद पद पे प्रयाग यहां राधा रानी के एक एक चरण की धूल के कण पर प्रयाग प्रयागवास करते हैं वृंदावन में हैं स्वर्ग करेंगे कहा अरे ब्रज में जिसकी अनुरक्ति है वो स्वर्ग नहीं चाहते है? ब्रज का तो बास मिल जाए गोविंद की कृपा मैं कहीं कथा कर रहा था तो एक संत बोले हम ब्रजवासी हैं। मेन की महाराज ये तो बहुत आनंद की बात है आप ब्रज में बास कर रहे हैं पर मैन की आप ब्रजवासी हो तो एक बात बताओ हमारी ब्रजभाषा में सवेरे को क्या बोलते हैं बोलो जय श्री कृष्ण अब बोले सुबहरे को बोलते हैं प्रातःकाल है मेल का ये तो हिंदी है प्रातःकाल तो हिंदी और संस्कृत में बोलते हैं बोले भोर बोलते मैंने भोर भी हिंदी में बोलते हैं। बोले सवेरा बोलते मैंने सवेरा उर्दू में बोलते ब्रज भाषा में सवेरे को क्या बोलते हैं ये बताओ बोले प्रातःकाल बोलते मैं इनका बोलते तो हिंदी और संस्कृत है प्रातःकाल तुम ये बताओ ब्रजभाषा में कहा कहें बोले हमें ना मालूम मेनका तो तुम पक्के ना हो बाबा बोलो जय श्री कृष्ण मेन की ब्रजभाषा में सवेरे को बोलते हैं धोताएं है। बोलो जय श्री कृष्ण धोताएं तो महाराज अलग अलग भाषा का बड़ा स्वाद होता है हाँ लोग कहते हैं हमारी ब्रजभाषा बड़ी मीठी है इसमें बहुत सुख है मैंने कल कहा ना बहुत प्यार से जिसको बोले उसको तुम बोलते नहीं तू में काम चलता है मैंने महाराज बोले ब्रजभाषा में प्रातः काल को हाँ। तो एक अलग अलग जगह की प्यार भरी बात है अब आप हिंदी में बोलो तो बुरा लगे पर ब्रजभाषा में सारे बोले तो भी अच्छा लगता है वो साले नहीं है सारे होता है तो गोविंद कहते ये जो मेरे ब्रजभाषी है ना बोलंत हेला बचनंत गारी इनकी भाषा में बोलने में कुछ लगता हो इंद्र लेकिन ये दिल के बड़े प्यारे हैं दिल के बहुत अच्छे हैं इसलिए इन ब्रजवासियों को मैं मन से कभी भुला नहीं सकता ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण ये मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय लगते हैं इनको तुमने कष्ट दिया बताओ इनको तुमने अपने अहम में आकर के ब्रजमंडल को बहाने का षड्यं नहीं नहीं अच्छी बात नहीं है अब तुम जाओ तुम्हारी गोवर्धन में निष्ठा है ब्रज में निष्ठा है मुझे इससे प्रसन्नता है स्वर्ग में रहकर मेरे ब्रज को प्रणाम करते रहो तुम्हारा कल्याण होगा अब देखो वहां पे सुरभि गाय आई सुरभि गाय ने आकर के गोविंद का अपने दूध से अभिषेक किया गाय बोली कि मैं आज से आपका नाम गोविंद रखती हूं गाह गोविंद जो की रक्षा करे वो गोविंद होता है या गा बोलते हैं वेद लक्षणा वाणी को जो वेदलक्षणा वाणी की रक्षा करे उसको भी गोविंद कहते हैं अब गौ माता भी चली गई और इंद्र जो है वो बार बार ब्रज को प्रणमन करके चले गए गिरिराज लीला से पहले एक और बड़ी सुंदर लीला है वैसे भागवत में कोई भी कथा पूज्य सुखदेव स्वामी ने क्रम बार तो नहीं कही कई बार आगे की कथा वे पीछे भी बोल देते और पीछे की पहले भी कह देते क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि जब भागवत चल रही थी ना तो सुखदेव स्वामी समाधि में थे और जैसे ही वो आंखें खोलते उनके सामने एक लीला आ जाती यानी प्रत्यक्ष लीलाएं सुखदेव स्वामी के सन्मुख आती गई और भगवान सुखदेव उनका बखान करते गए उनकी व्याख्या करते गए तो एक बड़ी सुंदर कथा आती भागवत में हमारी ब्रजभाषा में कहते हैं कि बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर ठीक है हम तपस्या करते हैं वंदना है हम लोग बहुत ज्यादा समाधि लगाते हैं यह भी बड़ी अच्छी बात है पर गोविंद को यदि सही और जल्दी रूप में पाना है, है। तो प्रेम ही सबसे ऊंची चीज़ है। भागवत में तो सुखदेव स्वामी ने यहां तक लिख दिया कि न दानम न तपो नेज्या न सौचम न व्रता भक्त्यात विडंबनम दान करने से गोविंद मिल सकते हैं टाइम लगेगा कंफर्म नहीं है फिर भी तपस्या से कन्हैया मिलेगा अब देखो ये जरूरी तो नहीं है मिल भी जाए और नहीं भी मिले यज्ञ हाँ। करने से वो मिल भी सकते हैं और कहो तो हजार यज्ञों के बाद भी न मिले कंफर्म नहीं है व्रत करने से मिलेगा तीस दिन के महीना है साथ व्रत कर लो बोले नब व्रतानी चो तो कैसे मिलेगा बोलते प्रियते अमलया या भक्तिया कन्हैया को पाना है तो अमल भक्ति से मिलेगा अब हम एक मिनट चिंतन करें ये मल भक्ति क्या है और अमल भक्ति क्या है देखो मल भक्ति बोलते हैं शकाम भक्ति को जिसमें मांगने की गंदगी भरी है वो मल मलभक्ति सीधी सी बात है और जिसमें कोई गंदगी है ही नहीं निष्काम है वो अमल भक्ति है अब देखो एक भक्त जा रहे थे रास्ते में तो उनको संत श्री नारद जी मिल गए नारद जी को देख के भक्त ने प्रणाम किया नारद जी बोले कहां जा रहे हो बाबा आपका दर्शन हो गया एक बात बताओ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में जल्दी खुश होने वाला कौन है नारद जी बोले ब्रह्मा जी के मंदिर स्वतंत्र प्राय ज्यादा नहीं होते इसलिए ब्रह्मा जी जल्दी खुश हो जाते और जो मागे सो देते भी हैं बोले जरूर देते सो महाराज अब नारद जी ने कहा तुम ब्रह्मा के पास जा जो मांगे बोलेहा जो मांगे से मिलेगा ब्रह्मा जी का बड़ा विशाल मंदिर है पुष्कर में पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की मुख्य गद्दी है और सब जगह तो ब्रह्मा जी प्राय अन्य देवालयों में सबके साथ में रह सकते हैं पर स्वतंत्र मंदिर तो ब्रह्मा का एक ही है पुष्कर में और भी एक दो जगह होंगे तो मालूम नहीं अब वहां जाकर के भगत ने बड़ी तपस्या तो की ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मे नमः, ब्रह्मणे नमः। तीन महीना तक भजन किया भगवान विधाता ब्रह्मा खुश हो गए बड़े प्रसन्न हैं हम तुमसे बरदान मांगो भक्त बोले क्या मांगे महाराज आपने दर्शन दे दिया ब्रह्मा बोले तुम ये समझते हो कि भगवान शिव ही सब दे सकते तुम ये जानते हो कि नारायण सब देते अपन भी विधाता है तुम मांग करके कर देखो हम देने में बिल्कुल देरी नहीं करेंगे अच्छा बोले हां अब तुम्हारा और सुनो तुमने तीन महीना भजन किया है ना चलो तीन मांग लो एक महीना भजन के बदले एक बदलाम तो तीन के बर्दे तीन अच्छा तीन मांग लो बोले मांग लो अब कलयुग के भक्त को इतनी छूट और विधाता दे दे बिना छूट के तो लिस्ट बना लेते हैं भक्त बोला तो तीन मांग लूं बोले मांगू बोले महाराज तो पहला बार ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए दूसरा बार ये दे दो कि हमारी शादी हो जाए और तीसरा बरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब तीन वरदान फिर मांग लूं ब्रह्मा बोले बड़ा विचित्र आदमी है हैं अरे एक बार तीन मांग के पीछा भी नहीं चाहिए कैसा विचित्र आदमी है आगे का रिजर्वेशन कर लिया और ऐसे ढंग से बोला कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता बेचारे ब्रह्मा जी तो बड़े में पड़ गए चले गए पर ये देवता लोग जो होते हैं ना वो बचन के बड़े पक्के होते हैं जो बोलना है होता है वो बोल देते हैं अब देवताओं ने ब्रह्मा ने क्योंकि बुलाएगा जब ही आना पड़ेगा वचन दिया है भगत जी का मकान बन गया पंद्रह दिन में शादी हो गई अपने मकान में महल में और भारत सो रहे थे वो डिस्टम्बर बड़ा सुंदर हुआ था जोर से आ गई बारिश सो डिस्टेंबर धुल गए भगत ने सोचा ब्रह्मा है तो सही हे ब्रह्मा जी ब्रह्मा बोले क्या है बोले पहला बार ये दे दो कि बारिश बंद हो जाए दूसरा बार ये दे दो कि मेरे मकान की छत पे कभी बरसा नहीं हो और तीसरा बार ये दे दो कि जब चाहू तब तीन बार फिर मांग लू ब्रह्मा बोले अजीब आदमी है अरे एक बार तीन मांग के पीछा भी तो नहीं छोड़ता और ऐसे ढंग से बोलता है कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता ब्रह्मा जी चले गए अब तो महाराज भगत जी के जुकाम खांसी हो गया अब क्या जरूरत है वैद्य जी के यहां जाने की क्या जरूरत है डॉक्टर साहब को बुलाने की ब्रह्मा है तो सही ब्रह्मा जी ब्रह्मा बोले क्या है बोले पहला बार ये दे दो कि जुकाम खांसी ठीक हो जाए दूसरा बार ये दे दो कि मेरे शरीर में कभी जुकाम खांसी नहीं हो और तीसरा बार यह दे दो कि जब चाहू तब तीन बरदान फिर मांग लू देखो नाक पे मक्खी भी बैठती है तो आओ ब्रह्मा ब्रह्मा बोले तो बड़ा अजीब भक्त है अच्छा तीन महीना भजन किया रोते रोते नारायण के पास गए माताजी के पास गए बोले मां प्रभु बचाओ मुझे नारायण और लक्ष्मी जी बोले क्या हुआ बोले तीन महीना भजन क्या कर लिया बिना पैसे अनुकर बना लिया एक बार तीन मंग के पीछे अभी तो नहीं छोड़ता आगे का कर रिजर्वेशन करता है और ऐसे ढंग से बोलते हैं कि मैं कुछ भी बोल सकता नहीं भगवान बड़े मुस्कुराए और ब्रह्मा से बोले भगत जी इन भक्तों को बर देने से पहले जरा ठोक पीट के देख लिया करो ये पिलपिला अमरुद भी चढ़ा में तो समझो खतरा है बोलो जय श्री कृष्ण बोले आगे ध्यान रखूंगा महाराज प्रभु ना सरस्वती देवी से जाओ और जाकर भक्त की जीववा पर विराजमान हो जाओ सरस्वती देवी आकर के जिहुआ पर बैठ गईं। भगत ने कहा हे hey, ब्रह्मा ब्रह्मा जी, बोले बोले क्या है? बोले, पहला ये दे दो कि कृष्ण चरणों में मेरी प्रीति हो जाए और तीसरा बर यह दे दीजिए दी कि, कि संसार से मेरी मुक्ति हो जाए ब्रह्मा बोले तेरा राम भला करे भैया पर तू मेरा पीछा छो मुक्ति लेचा भक्ति ले पर मेरो को तो माफ कर भगत जी इसी को बोलते मलभक्ति इसी का नाम मलभक्ति हा हाँ। और जहां मुक्ति हु नौनसी खारी लागे गए जहां मुक्ति भी नमक जैसी खारी खारी लगे कोई इच्छा ही मन में न जगे उसको बोलते अमल भक्ति तो प्रियते थे अमल गोविंद को पाना है तो अमल भक्ति से काम करिए अमल भक्ति से प्रभु को भजिए देखो संसार की चीज मांगोगे तो चीज मिल जाएगी और कुछ नहीं मांगोगे तो गोविंद मिल जाएगा और गोविंद मिल गया सारी वस्तुएं तो अपने आप ही आप ही आती रहेंगी, ऐसा मेरे प्रभु का स्वभाव है ऐसे मेरे गोविंद की आदत है तो बिना प्रेम रिझत नहीं नटवर नंद बिना प्रेम के वो रिझ नहीं सकता उसको रिझाना है तो प्रेम चाहिए अब हुआ क्या आज गौ चराते चराते गोविंद और गोविंद के सखा काफी दूर चले गए कन्हैया के मित्र बोले लाला कृष्ण बोले तो जो सामान तुम लाए बाकू खोलो बोले भैया जो घर से हम लोग कले लेके आए वो तो सब खत्म है गए कृष्ण बोले अब बोले अब दूर आ गए गौ चराते भे घर तो बहुत दूर है भोजन कहा से मिले कन्हैया बोले काम करो यहां से थोड़ी दूर पे जाओ और थोड़ी दूर पे हमारे ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं हाँ। ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे हैं ना उनके घर से भोजन की सामग्री मांग के ले लिया अब मेरे गोविंद के सखा गए पंडित जी महाराज यज्ञ कर रहे थे भूमि देवासर कृष्ण पंडित महाराज हम कृष्ण के आदेश का पालन करके आए हैं कृष्ण बलराम दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी है आप कुछ खावे के ताई दे दो ब्राह्मण देवता बिचारे कर्मकांडी ब्राह्मण वे कुछ बोले ही नहीं इशारा कर दिया क्योंकि यज्ञ में बैठे थे कलाबा हाथ ने बना था जाओ यहां से अब ये लौट करके चले गए जैसे ही लौट करके गए कन्हैया बोले कछ लाए बोले अंगार लाए पांच खाओगे भैया तो हमारी राम राम भी ना लेनी हमसे बोले ना। हमने जय श्री कृष्ण करी तो एक शब्द भी ना बोले कन्हैया बोले तुम बड़े भोले हो पुरुषों के पास क्यों गए माताजी के पास क्यों नहीं गए मैंने कहा था ना कि घर से लाना भाई घर जो है ईटा पत्थर के मकान को घर थोड़ी कहते हैं। गृहम ग्रिहम गृह गृहणी गृहम उचते वास्तव में तो गृहणी को ही घर कहते हैं माता ही तो वास्तव में घर होती है माता चाहे तो घर को मंदिर बना दें माता चाहे तो उसको स्वर्ग बना दें माता जी के पास तुम जाते फिर देखते भोजन आता है कि नहीं पुरुषों की अपेक्षा हमारी माताओं के हृदय में कोमलता और उदारता ज्यादा होती है अब देखो बच्चे के शरीर में कोई गंदगी लग जाए और बेटा पिताजी पिता पिता पिता बच्चा धूल मट्टी लगी और गोद में चढ़ने जाए तो पिता क्या बोलेंगे नहीं नहीं चल साफ हो गया माँ के पास जाने क्या कुर्ता खराब हो जाएगा लेकिन माँ ने कितनी भी महंगी साड़ी पहनी हो और बेटा रोता हुआ यदि उसके पास जाए मां कुछ नहीं देखती तुरंत उसको उठाती है और साड़ी के पल्लू से इसे पहुंच देती है इसलिए मां के हृदय में करुणा ज्यादा है कुपोत्रो जाए तो क्विदि कुमता न भती दिव्या क्षमा पराध स्त्रोत्र में लिखा है ना आप पढ़ते होंगे मां कात्यानिका दो दिव्या क्षमापराध स्त्रोत्र है उसमें बरन ना उसमें वर्णन आता है कुपुत्र जाए तो कुछ दपी कुमाता न मां कभी कुमाता होती नहीं मां का हृदय तो इतना विशाल इतना श्रेष्ठ होता है सज्जन अब के गए महाराज तो कर्मकांड के आचार्य वे विप्रलोक यज्ञ मंडप में बैठे थे आपके कन्हैया के मित्रों ने उनते राम राम भी नहीं करी बोले तो बोलना ही ना आया जो ग्वालिया तो नहीं ने देखा कि ग्वारिया तो फिर आ गए पर अब के वो इनकी तरफ देखा नहीं, उनके घर में छोटे-छोटे बच्चे ने देखा कि ग्वारिया फिर आ गए और अब के तुम्हारे तो घर में ही घुस गए अंदर यज्ञ पत्नियां बैठी थी आओ लाला आओ बेटा कहां से आए बोले माताजी जी यहां से थोड़ी दूर पे कृष्ण बलराम दोनों भैया आए हैं और दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी है आप खावे के दे सुनो कन्हैया आए तुम दो मिनट बैठो बैठा अभाल बनाती उन माताओं ने चूल्हे जलाए और जो सुंदर सुंदर पदार्थ बनाए है चूसले योग्य पदार्थ भी बने चटपटे भी बने मिष्ठान भी बने सूखे भी बने आचार्य चरण जो है वो स्वाहा स्वाहा तो स्वाह स्वा पर उनकी आंखें आरवाजे की ओर लगी हुई हैं। अब कलामा हाथ ने बंधा यज्ञ मंडप में बीच में उठना मना है ये नियम होते हैं कुछ कथा के यज्ञ के कथा जब शुरू हो जाती है ना अब तो मौसम बड़ा अच्छा है पर जून का महीना भी हो और कितनी भी कड़ी धूप पड़ती हो लेकिन व्यास को कथा के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए बोलो जय श्री कृष्ण मना है नियम नहीं है कितना ही गला सूख जाए पर व्यास गद्दी पर बैठ कर आप पानी नहीं पी सकते नियम तो श्रोताओं के लिए भी ऐसा ही है हाँ, हाँ पर चलो उनको थोड़ी छूट दे देते हैं जय श्री कृष्ण पर मैं यहां देख रहा हूं कितनी श्रद्धा से सुनई हमारी माताएं बहने मेरे सब ब्रजवासी बंधुगण ये आनंद की बात है मैं देखता हूं बीच में लोग उठते भी नहीं है और सवेरे तो घर का कार्य बहुत रहता है हमारी बहनों को फिर भी जल्दी जल्दी काम निपटा के सब कथा के समय तक ही जाती हैं शाम को तो अपार जन समुदाय के रूप में मातृशक्ति और पितृशक्ति दोनों पधारते ही है पर सवेरे की कथा में तो अब आजकल नौ जल्दी बच जाते हैं फिर भी लोग इतनी संख्या में सवेरे की कथा में आ जाते हैं शाम को तो फ्री होके आप सब आते ही हैं, तो मैं देखता हूं कि आप बीच में ए, बीच में उठते भी नहीं कोई पानी वानी का भी कुछ ऐसा क्रियाकलाप नहीं चलता यही मर्यादा है कथा की हाँ पर श्रोता यदि उठ भी जाए पर ब्यास तो नोट उठ सकते और एक और बात है कथा में बैठने से डेढ़ घंटा पहले ब्यास को खाना पीना छोड़ना और पड़ता है बोलो जा श्री कृष्ण जो बीच में उठने का भी तो फिर डर है नियम होते हैं मंच के ऐसे यज्ञ में जब बैठे हों सामने अग्नि जल रही है ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं कितना ही अग्नि लगे बीच में उठ नहीं सकते बीच में बोल नहीं सकते यह नियम है कलावा बन गया हाथ में अब पंडित जी लोगों ने देखा कि बोलना बोल तो सकते नहीं भीतर से उनकी पत्नियां सुंदर थालियों में भोग सजा करके निकले पंडित जी बोले इन ग्वारीियन के संग में तो घर जा रही है अब बेचारे पूछ भी तो नहीं सकते कहा जा रही क्यों क्योंकि अभी ढाई घंटा बाकी है बोले कैसे और बीच में और उनको रोके कैसे अब आचार्य चरण जो हैं वो आपस में एक दूसरे का चेहरा देख रहे एक विप्र दूसरे से बोले कहा जा रही हैं? भगवान जाने बोले बोले भी कैसे उनको रोके भी कैसे तो एक, एक आचार्य जी ने इशारा किया हम लोग बोल नहीं सकते हा हा हूं तो कर ही सकते हैं अरे पूछे तो सही है जा कहा रही हैं? इन छोटे छोटे बाल गोपालों के संग थाली सजा के ले जा रही हैं। तो यज्ञ मंडप में यज्ञ करना तो उन्होंने बंद किया और बैठे बैठे पूछने लगे पत्नियों की ओर देख करके बोले हम्म उन यज्ञ पत्नियों ने साड़ी का पल्लू ऐसे कर लिए बोले इनको देखेंगे तो बताना पड़ेगा कहां जा रही है और कहीं उन्होंने लोक दिया तो गोविंद का दर्शन और नहीं हो पाएगा हमें तो पणजी बोल देखो देख भी नहीं रही जो हमारा इशारा देख लेती फिर जोर से चिल्लाए कहां चली वे बोली तुम चुपचाप बैठे रहो हम जहां जा रही है, मैं ठीक जा रही हैं अच्छा इनको लौट के आने दो फिर बोलेंगे अब ये जैसे ही वहां पर गई महाराज मेरे गोविंद के पास में तो श्याम हिण्य परिधि बन मल्य बातु प्रवा नटवेश मनोव्रता हस्तमितुना कर्ुणोत्काल मुखाजहास मेरे कन्हैया हैं श्याम वर्ण के और श्री बलराम जी हैं गौरवर्ण के कृष्ण सांले हैं एक बार हम कथा कर रहे थे महाराष्ट्र में जगह है बड़ी सुंदर नासिक हमारे हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ है नासिक जहां बड़ा कुंभ होता है।, है बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी तो मैं वहां कथा करने के बाद में सवेरे नहाने जाते थे हम लोग एक बड़ी सुंदर वहा गंगा बहती है ना हाँ गोदावरी नाम है गंगा माता का स्नान करने जाते और स्नान के बाद में महाराज हम दर्शन करने आते बड़ा सुंदर एक मंदिर है वहां काले राम का काले राम का दर्शन करते मैंने पूछा पुजारी पुजारी जी जी जी से महाराज इनका नाम काले राम जी बड़े हसे बूढ़े महात्मा थे बोले लाला भगवान का नाम पहले काले राम था लोग कीर्तन गाते थे काले राम काले राम राम राम, राम काले काले काले कृष्ण काले कृष्ण कृष्ण कृष्ण काले काले तो जानकी जी ने राम जी से कहा आपको काला बोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता राधा रानी कन्हैया राम, राम राम हरे हरे क्रिशने, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हाँ ये देखो शास्त्र की बात थोड़ा ही है एक महात्मा जी ने मुझे बताई मुझे याद आ गई मैंने आपको बता दी हाँ तो भगवान हरे हो गए लेकिन वास्तव में तो मेरे गोविंद नीलवर्ण के हैं श्याम बरन की कांति है हमारे प्रभु की तो श्यामम हिरण्य परिधिम हिण्य परिधि धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रता से विन्यस्त हस्त मितरेण धुनान कपालक कपोल मुखाब्ज हासम श्याम वर्ण की कांति है मेरे गोपाल की अब महाराज यज्ञ पत्नियों ने कन्हैया को जाकर के नमन किया गोविंद को जाकर के यज्ञ पत्नियों ने खूब प्रणाम किया गोविंद को अपने पास में बिछा करके उनको भोग लगाया कहते हैं कि बनस्पति उनके इतनी ज्ञान संपन्न कदाचित वो न थी लेकिन गोविंद के चरणों में प्रीति थी न जी इसलिए गोविंद उन्हें प्राप्त हो गए नहीं आने कहा कि अब आप पधारें देवी बोले हम नहीं जाएंगे बोले क्यों न पधारेंगी तो कहते हैं कि हम जब जाएंगी तो ग्रहणं गृह न पतयो पितरो सतावा भ्रातृबंधु सूर्द क्योंकि हम जब आ रही थी ना तो हमारे पति ऐसे ऐसे करते थे हा अब क्या मालूम वे आने देंगे कि नहीं घर में देवियो पतियो नाभ्य सूए आपके पतिदेव आपका बहुत सम्मान करेंगे आपका बहुत आदर करेंगे मेरे चरणों में प्रीति करने वाले का कोई विरोधी नहीं होता उसके तो सब प्रेमी होते हैं उसके सब स्नेही होते हैं और उन्होंने महाराज बहुत गोविंद की वार्ता मानी और चली गई सीधे घर विप्रदेवों ने भी उनका स्वागत किया बहुत भारी सत्कार उनका किया बोलिए बाल कृष्ण लाल बड़ा स्वागत किया उन्हें विप्र बंधुओं ने अपनी धर्म पत्नियों का एक बात कहूं देखो ये शास्त्र का नियम है पत्नी जो होती हैं वे अर्धांगिनी होती है ये शास्त्र की बात है कैसा सुंदर में प्रसंग प्रारंभ करने जा रहा था रास का प्रसंग भी आने वाला है हमारे परम बंदनीय संत चरण पूज श्री विरागे बाबा जी महाराज पधारे कृपा करके और साथ में भागवत के मूर्धन्य विद्वान रसिक शिरोमणि आचार्य श्री श्याम सुंदर संगीताचार्य जी महाराज भी पधारे हैं बहुत कृपा की है मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि दोनों ही बातें बड़ी समझने की है कि भारतीय समाज में नारी का बहुत महत्व है हमारे यहां नारी को बहुत आदर दिया है मनुस्मृतिकार तो कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमनते तत्र देवता यत्र नईतास्तु पूज्यंते सर्वास्तत्रा फला क्रिया जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता रमन करते हैं ये नियम है पद्धति है फिर नारी को हमारे राष्ट्र में धर्मपत्नी या तो अर्धांगिनी कहा है शास्त्रों की अभिमति है कि पति जो भी पुण्य का कार्य करता है ना उसका आधा भाग पत्नी की पासबुक में जमा हो जाता है पति भजन करें पूजा करें पाठ करें दान करें माला जपें उसका बिल्कुल आधा भाग पत्नी के खाते में जाता है ध्यान से सुनना और पत्नी जो भी पुण्य का कार्य करें वो चाहेंगी तो कुछ भाग पति के खाते में जाएगा नहीं चाहेंगी तो नहीं जाएगा लेकिन पति तो नहीं भी चाहेंगे तो भी धर्म का आधा भाग पत्नी के खाते में जाता है एक और बात पति जो भी पुण्य का कार्य करते हैं उसका आधा भाग पत्नी को मिलता है और पति पाप कर्म कोई करे तो उसका एक परसेंट भी पत्नी के खाते में नहीं जाता हा मैं बिल्कुल शास्त्र की चर्चा कर रहा हूं क्यों क्योंकि वो धर्म पत्नी है पाप पत्नी थोड़ा ही है आप धर्म का काम जो भी करते हैं उसमें उसका अधिकार है बोल महाराज जी ये क्यों कह दिया आप लोगों ने किस वो वो वो, वो पुण्य जो करती हैं वो चाहे तो फलपति के खाते में जाए नहीं चाहे तो नहीं जाए ऐसा ऐसी छूट क्यों दे दी अरे भैया ऐसी छूट इसलिए दी कि मेरे भारत की नारी अपने लिए कुछ चाहती ही नहीं है हमारे भारत की मातृशक्ति अपने लिए कुछ चाहती है बेचारी मंदिर में भी जाएंगी किसी संत के सामने मत्था भी टेकेंगी तो एक ही प्रश्न करेंगी बाबा आजकल हमारे ये बड़े टेंशन में रहते हैं कुछ बताओ ना पाए पूजा करेंगी माला जपेंगी भजन करेंगी सब फल बच्चों को पति को ही देंगी और कर्मा चौथ का पूजन करती देखो माता बहने दिन भर कुछ खाना नहीं पीना नहीं रात्रि में चंद्र उदय होगा तब तो उसको देखेंगी अर्घ देंगी आज एक बात बताऊं उस दिन यदि आकाश में बादल आ जाए तो बहनों का चेहरा देखने लायक होता है निकलो क्या अभी ना, ना निकलो चार बार तू छत पे चार बार नीचे है भगवान या चंदाई भी आज ही नाव निकल लो मतलब इतनी तकलीफ जो पाती है क्यों हमारा पति स्वस्थ रहे पति की आयुष्य बढ़े मेरे घर में सुख समृद्धि बढ़े अपने लिए क्या मांगती है भारत की नारी उसके स्वसुख की कामना कभी जीवन में आती नहीं अपने मन में कभी कुछ सोचती नहीं महाराज इसलिए मेरे राष्ट्र में बहुत सम्मान है माता का दुनिया के किसी भी धर्म में देवी नहीं होती लेकिन भारत में प्रत्येक नारी के नाम के आगे देवी लिखा जाता है इतना आदर इतना सम्मान है विप्र पत्नियों ने अपने पतियों से कह दिया कि गोविंद जो मिले वो तो आपकी चरण कृपा से मिले जितनी आपकी श्रद्धा बढ़े जितनी आपकी भक्ति बढ़े जितना आपका प्रेम बढ़े उतना ही पति के प्रति आदर का भाव बढ़ना चाहिए और जैसे पत्नी का कर्तव्य होता है पति को सम्मान देना वैसे ही पति का कर्तव्य है पत्नी को आदर देना उसको भी सम्मान देना प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण गोवर्धन लीला से पहले इस कथा का वर्णन किया था भगवान सुखदेव ने इधर नंद बाबा एकांत एकादशी व्रत किए थे रात्रि का समय रहा होगा अर्धरात्रि उन्हें लगा कि ब्रह्महूर्त हो गया क्या नहीं चले गए वरुण के दूत ले गए वरुण लोक में नियम यह है कि पति जब स्नान करने जाए तो पत्नी नहा धो के पूजा घर को साफ सुथरा बना दे भगवान के बर्तन आदि सब साफ कर दे। ये नियम होता यह पद्धति होती है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा और महाराज नंद बाबा गए नहाने के लिए मैया यशोदा ने सब धो पहुंचकर साफ कर दिया और बोली कन्हैया तेरे बाबा नहीं आए बेटा गोविंद ने जा करके देखा तो यमुना किनारे वस्त्र तो रखे बाबा तो नहीं है की लगाई गोविंद वरुण लोक में पहुंचे वरुण देवता ने प्रभु का बड़ा सत्कार किया बड़ा आदर किया अद्य में निवृतो देव दैवाथो अधिगत प्रभो तत्पाद भाजो भगवन हम आपू आज हम पावन बन गए हमारा देह हमारा कुल हमारा परिवार हमारा घर हमारा ये सब कुछ शुद्ध हो गया आपके चरण तो तीर्थ रूप है कैसे पधारना हुआ प्रभु तो बोले अभी और पूछ रहे हो कैसे पधारना हुआ है? जिनको बांध के डाल रखे हैं हमारे पिताजी हैं बोले अजानता माम कार्य वेदी न आनी तो तव पिता तंतु अज्ञानता बस मेरे सेवक आपके पूज्य पिताश्री को लेकर के चले आए मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं इसके लिए मैं आपसे बार बार क्षमा चाहता हूं गोविंद पिताश्री को लेखन के पधारे बाबा के मन में किंच जगह था लेकिन प्रभु की माया वैष्णवी ने शब शांत कर दिया प्रेम से ही वो मिलेगा प्रेम ही उससे मिलने का एकमात्र साधन है और ब्रजवासियों के पास में प्रेम ही तो है प्रभु अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं और उनके साथ में ऐसी लीला करते हैं ऐसी लीला करते हैं कि उनको स्वप्न में भी यह भान न हो सके स्वप्न में भी उन्हें ऐसा न लगे कि मैं भगवान हूं गिरिराज लीला में आप शाम को सुन ही रहे थे विस्तार से एक संत पधारे बनारस से वृंदावन राम के बड़े भक्त थे और ऐश्वर्य उपासक थे पर श्री वृंदावन में आए थोड़ी माला जपी गोविंद की अब तो महाराज यहां वृंदावन में जब भी आंख बंद करने बैठें तो कन्हैया की लीलाओं का विचित्र अनुभव हो चार महीना तक रहे ब्रजमंडल में यमुना किनारे बैठकर गोविंद से बोले कि गोपाल दिहर से प्राध्वरे लज्ज से गोधन हूं कृपितुति सतई मौन से सता कि दास्यम गोकुल सुगुरु से स्वाम्य दाता मन्ये कृष्ण तब रिपंकजयुगम प्रेम कलभ्यो गोपाल तुम्हारी लीला देखकर के मुझे बहुत आश्चर्य होता है इन प्रजवासियों के धूल भरे कीचड़ भरे आंगन में तुम बिहार करते हो और विपरा लज्जे से बड़े बड़े अध्य ब्राह्मण बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण यज्ञ में वेद मंत्रों मंत्रोच्चारण करके तुम्हें आमंत्रित करते हैं वहां जाने में तुम्हें लज्जा आती है गौ को जाते हो तो हियो कारी काजर धोरी धूमर रंग गुलाबी चटकन मतकन कह कह करके आप पुकारते हो गाय के एक के संत का जवाब देते हो और स्तुति सतम मौनम विधत से बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े संत सौ सौ प्रकार की स्तुतियों से तुम्हारी स्तुति गाते हैं वहां तुम मौन धारण कर लेते हो बोलते नहीं और ये गोकुल की आह गणी स्त्रियां उद्धव कहते हैं ना कोई स्त्रियों वनचरी व्यभिचार दुष्टा इन गोकुल की स्त्रियों के तुम दास बन गए एक दादी जी जमुना में नहा रही थी गोविंद उधर से निकले नन्ना सा कन्हैया लाला बेटा, का बात है निक मेरी पन्हैया लयो तो उनकी चरण पादुकाएं उठा करके लाते और उनके चरणों में पहना देते इनके दास से बन गए यार और स्वाम्यम न दात्म यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान बड़े बड़े नियमों से जिन्होंने इंद्रियों को संयमित किया महापुरुषों का स्वामी बनने में तुम्हें लज्जाती मन कृष्ण तमांग पंकज युगम प्रेम ही के महु मैंने यही निष्कर्ष निकाला यही मैंने समझा कि तुम्हें पाने का तरीका तुम्हें प्राप्त करने का तरीका केवल प्रेम है और कोई साधन नहीं न दानम नियम विडंबन तो ब्रज की गोपियों के पास ब्रजवासियों के पास प्रेम है और प्रेम के वश में गोविंद हो जाता है यह नितान्त सत्य है प्रेम से ही उसको जाना जा सकता है और प्रेम से ही वो जानने योग्य है एक दिन कथा में कह रहे थे आप श्रवण कर रहे थे कि परमात्मा जो है ना वो कृपा साध्य है साधन साध्य नहीं है वो कृपा से मिल सकते हैं साधन साधना से नहीं मिल सकते वे तो तभी मिल सकते हैं जब वो मिलना चाहें और वो मिलना चाहेंगे तभी तब आपके अंतर हृदय में प्रेम की उत्कट आकांक्षा जगे प्रेम की उत्कट हिलोरे उठे कल प्रातः काल से लेकर के अब तक जो आप सुन रहे थे ये सब थी ब्रज की बाल लीला मेरे गोपाल की सुंदर बाल लीला अब जिस लीला के बारे में भगवान सुखदेव चर्चा करने जा रहे हैं, इसको रास लीला बोलते हैं रास पंचाध्यायी में कल काल को रास के बारे में आपसे थोड़ा निवेदन किया था ना कि भागवत साक्षात कृष्ण है और भागवत रूपी कृष्ण में जो दसम स्कंद है वो हृदय है और दसव स्कंद में जो पांच अध्याय हैं वो भागवत के पांच प्राण हैं और इस पंचाध्यायी में जो मुख्य गोपी गीत हैं वो मुख्य प्राण है भागवत का मैं थोड़ा सा आपसे संक्षिप्त रूप में बताऊं श्री गोविंद ने जिन गोपियों के साथ में रास किया ये कोई साधारण नारी नहीं है मैं कल सायकाल भी थोड़ा गोपी भाव पर कह रहा था कि गोपी का मतलब होता है चिंतन की सर्वोत्कृष्ट परिणति गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिवतीति गोपी प्रत्येक इंद्रियों से जो कृष्ण रस पान करे उसे गोपी कहते हैं बड़ा अद्भुत रस है अद्भुत भाव है अद्भुत विधा है भगवान श्री राम जब दंडक वन में प्रवेश किए तो वहां बड़े बड़े ऋषियों ने राघवेंद्र की झांकी को देखा और उन ऋषियों के मन में भी यह भाव जागृत हुआ उनके मन में भी यह भावोत्पन्न हुआ कि हम भी गोपी बनकर के उनकी सेवा करते तो कैसा रहता स्त्रित्व तो भाव की जागृति हो गई भगवान बामन जब बामन के रूप में पधारे राजा बलि के मंडप में तो वहां की जितनी दैत्य कन्याएं हैं, उन दैत्य कन्याओं के मन में प्रभु बामन को देखकर यह भाव जागृत हुआ और वो सभी दैत्य कन्याएं भी ब्रजमंडल में गोपी बनकर के पधारे भगवान जब कच्छप रूप में समुद्र मंथन के अवसर पर मंद्राचल को नीचे जाने से धसने से रोकने के लिए प्रकट हुए अनेक मत्स्य कन्याओं ने कक्षप के स्वरूप को देखा उनके मन में भी गोपी भाव जागृत हो गया गंधर्व कन्या यक्ष यक्षकन्या नागकन्या देव कन्या दैत्य कन्या साधन सिद्धा स्वयं सिद्धा मुनि रूपा और एक भाव है गोपियों का श्रुति रूपा हमारे जो चार वेद हैं ऋग्वेद यदुर्वेद सामवेद अथर्वेद इसमें तीन कांड हैं ज्ञानकांड, कर्मकांड और उपासनाकांड। वेद में चार हजार मंत्र हैं ज्ञानकांड के और अस्सी हजार मंत्र हैं कर्मकांड के और सोलह हजार मंत्र हैं उपासनाकांड के तो वेद के कर्मकांड के जो अस्सी हजार मंत्र हैं उन मंत्रों के अंतर मन में भी यह भाव जागृत हुआ कि साकार रूप में हम उसका दर्शन करें ना तो वेद के साक्षात वो अस्सी मंत्र कर्मकांड के ब्रज मंडल में गोपी बंद करके आ गए इन्हें बोलते हैं श्रुति रूपा अनेक गोपियों के भाव हैं, अनेक स्वरूप हैं अगर कोई किसी की बेटी बनी कोई किसी की पत्नी बनी कोई किसी की बहन बनी ये सब व्यावहारिक जगत के संबंध हैं। लेकिन ऋषियों का इन मंत्रों का इन गंधर्व कन्या आदि का गोपी बनकर आने का जो मूल उद्देश्य है वो उद्देश्य है गोविंद की प्राप्ति इनका मूल उद्देश्य है कन्हैया को पाना आज शरद पूर्णिमा की रात्रि थी बड़ा सुरम्य वातावरण था वृंदावन का सुरम्य वातावरण सबसे प्रकाशमयी रात्रि शरद पूर्णिमा की होती है और सबसे अंधेरी रात्रि दीपावली की होती है काम को दिप्त करने वाले जितने भाव होने चाहिए वो सभी क्रमशः वहां प्रकट हो रहे हैं चंद्रमा खिले हुए रात्रि में खिलने वाले पशु भी पुष्पित हैं बालू का चमक रही है बड़ी सुंदर शोभा है चंद्रमा की झांकी का वर्णन किया फिर वो शरद ऋतु अब चौरासी कोष के ब्रजमंडल में गोपियां अपने कार्यों में व्यस्त हैं और मेरे गोविंद ने कल कल निनादिनी पावन यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा के शुभारंभ में वेणु का निनाद किया ब्रह्मानंद और विश्वानंद दोनों जिसके सामने अणु हो जाए उसको वेणु बोलते हैं प्रभु ने वेणु का निनाद किया और उस वेणु के निनाद को ब्रजमंडल की संपूर्ण गोपियों ने सुना सुनाशम्य गीत तदनंगवर्धन ब्रजस्त्रियहीत मानसा आ जगम्मुरों मलक्षितोद्यमा काम तो जब अनंग कामोदित भावनाओं का प्रसमण करने वाला अनंग को बढ़ाने वाला जो वेणु का निराद है क्योंकि मन को तो कृष्ण ने ग्रहण कर रखा है गोपियों ने सुना और जिस कार्य में जो गोपी व्यस्त थी उस कार्य को वहीं छोड़कर के दौड़ पड़ी वहीं पर उस कार्य को बीच में छोड़कर के गोपियां दौड़ पड़ी प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका पयोध्रित्य संजावन अनुद्वास्या पराजय एक गोपी तो गायद हो रही थी अब देखो मुरली एक है श्री कृष्ण एक हैं बजाने वाला एक और बजने वाली भी एक लेकिन गोपी हैं ब्रजमंडल में लाखों उन प्रत्येक गोपियों को मुरली सुनाई दे रही है और अपना अपना नाम भी कदाचित सुनाई दे रहा है ये तो प्रभु मुझे बुला रहे तो बुला रहे रहे हैं हैं तो गोविंद हमें प्रभु का आवाहन हुआ है गाय धोते समय मुरली सुनी बर्तन के पटक दिया मालूम नहीं और दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने के लिए कोई गोपी घर में अपने बाल गोपालों को दूध पिला रही थी बच्चे को कब कब पलना में सुला दिया मालूम नहीं और दौड़ पड़ी प्रभु से मिलने के लिए सज्जनों कोई गोपी तो घर में पतिदेव को भोजन परोस रही थी पर अब मांगा था नमक को डाल दे शक्कर क्योंकि मुरली सुन ली और वे दौड़ पड़ी मिलने के लिए एक गोपी तो अन्यंत्या खास्लोचने आंख में काजल लगा रही थी एक में लगाया मंसी बज गई दूसरी में लगाया ही नहीं कोई गोपी घर की दीवार पर गोबर का चौका दे रही थी मुरली सुनी हाथ में गोबर लगाया उसी परिस्थिति में दौड़ पड़ी कोई बुहाई लगा रही थी सोहनी और मुरली सुनी तो उसको रखना ही भूल गई उसी को लेकर दौड़ पड़ी व्यतस्त वस्त्रा भरना अस्त व्यस्त सबके वस्त्र हैं क्योंकि दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्रता पधुता सुहा ध्यान प्राप्त च्युता श्रेय सा निर्वृत्या मंगला दुस्सह पृष्ठ विरह गोविंद से मिलने का जो विरह है बड़ा दुस्सह विरह है उसमें समस्त कर्म जन प्रतिद्ध हो गए एक और बात कहें किसी गोपी के पति ने तो उनको रोक भी लिया उसने ध्यान लगाया बोली तुमको शरीर से प्रेम है मैं तो उनसे पहले भी पहुंच जाऊंगी और वह दिव्य रूप लेकर उन गोपियों से पहले पहुंच गई अस्त व्यस्त सबके वस्त्र हैं आदरणीय परीक्षित जी ने बीच में प्रश्न कर दिया क्षमा करना भगवन इन गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति परमात्मा भाव तो नहीं है यह तो जार बुद्धि से प्रभु को चाह रही है तो क्या ऐसी उपासना की अनुमति शास्त्रों से है क्या ऐसी भक्ति को ऐसी उपासना को ऐसी चाहत को श्रेष्ठ रूप दिया जा सकता है भगवान शुभदेव ने कहा यह तो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था शिशुपाल के प्रसंग में मैंने बड़ा स्पष्ट किया था भगवान नारद ने जो युधिष्ठिर जी को बताया उस प्रसंग को लेकर मैंने स्पष्टीकरण कर दिया था कि भगवान का चिंतन भगवान की याद हम किस भाव से करते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये महत्वपूर्ण है कि चिंतन करते समय तनमयता कितनी आती है चिंतन करते समय शरीर की विस्मृति और उनकी स्मृति कितनी ज्यादा बढ़ती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैंने वहां स्पष्ट कर भी दिया था गोप्य कामात भयाद कंसो आदि शब्दों से क्योंकि तस्मात केना भी उपाय मन कृष्णे निवेश किसी भी उपाय से जीव का मन कृष्ण चरणों में लगना चाहिए गोविंद के चरणों का अनुरागी होना चाहिए उनसे मिलने का साधन क्या है उनसे मिलने का साधन हमने चुना कौन सा है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है कि किस साधन से कितना ज्यादा हमने उसका चिंतन किया है अब जैसे निष्काम के प्रति यदि सकाम भाव भी जागृत हो जाए तो जिसके प्रति सकाम भाव हमारा है वो स्वयं तो निष्कामी है और निष्कामी के प्रति यदि सकाम भक्ति भी कदाचित हमने की तो एक दिन हमारी सकामता भी निष्कामता में परिणत हो जाएगी तो श्री कृष्ण तो स्वयं निष्कामी हैं। यदि कृष्ण के प्रति कभी भक्त के हृदय में जीव के हृदय में से भी उनमें मन लग जाता हो तो एक दिन उसका भी शुद्धिकरण हो जाता है वो भी उस रूप में प्राप्त हो जाते हैं इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रश्न बहुत ज्यादा विचारणीय है अब गोपियां जब दौड़ी दौड़ी गोविंद के पास में गई मेरे प्रभु ने मुस्कुरा करके उनका स्वागत किया आओ देवीओ आपका बहुत स्वागत करता हूं स्वागतम वो महाभागा प्रियंकिंग करवाणि वह ब्रजस्या नाम यम कश्चित गमन कारणम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम। हे प्रजांगनाओ हे महाभागाओ मैं आपका स्वागत करता हूं और मुझे बहुत प्रसन्नता है आपके आगमन से अब तो गोपियों को बहुत खुशी होगी। देख लो मुर्ली बजाई हमारा नाम लिया आवाहन किया हम सब छोड़कर चली आई तो हमारा स्वागत कर रहे लेकिन स्वागत करते करते करते करते गोविंद ने कहा गमन कारण अपने आने का कारण बताइए क्यों आई हो गोपी बोली कर लो बात मुरली बजाई थी सब छोड़कर खिंची चली आई स्वागत भी कर दिया अब कहते हैं क्यों आई हो गोपियां तो बिल्कुल मौन और स्तब्ध हो गई नीचे सिर करके खड़ी है कन्हैया बोले आपको मालूम नहीं के रजन ये सा घोर रूपा घोर सत्वन सेविता ऐसा रजनी ये रात्रि कितनी घोर रूपा है ऐसी घोर रात्रि में देवी आप सब चलिया ही मेरे पास में अच्छी बात नहीं है हाँ एक तो रात्रि घोर घर घर जंगल घोर और इस घोर जंगल में घोर रात्रि में हिंसक जंतु भी रहते हैं बन में तो आप सब चली आई मेरे पास में जा लौट जाओ, जाओ। ओहो, अभी मैं समझा आप इसलिए लौट कर जाना नहीं चाहती हो कि आपने कभी जंगल तो देखा नहीं तो दृष्टम बनम कुमित कर रंगीतम राकेश चंद्रमा के द्वारा रंजित जो बन हैं उसको आपने देख लिया ना अरे पांच मिनट देखो चाहे पांच घंटे देखो चाहे पांच महीना देखो एक ही बात है अब जाओ यमुना जी बह रही है ये, ये बालू का खिल रही है सुंदर स्वरम्य वातावरण ने देख लिया ना जाओ ओहो अब समझा आप इसलिए कुछ बोल नहीं रही हो और लौट कर जा नहीं रही हो तुम्हारे पति सुंदर नहीं है तुम पतियों को छोड़ के चले आई होंगी बच्चे रो रहे होंगे पति टेंशन में होंगे परिवारी जन बड़ी चिंता में होंगे जाओ लौट जाओ नारी का धर्म होता है पति सेवा करना सासू जी की आज्ञा मानना बच्चों का पालन करना चलिए आइए सब मुरली जरासी सुन ली सब हमें हाँ मानता हूं यदि पति सुंदर ना भी हो ना तो दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ोरोग्य धनो पिवा पति स्त्री भी नहातव्यो लोग भीत की यदि पति सुशील नहीं है भाग्यवान नहीं है बेचारा वृद्ध भी हो चला है बुद्धिमान भी नहीं है कदाचित वो रोगी भी है धनवान भी नहीं है तो भी स्त्री को कभी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए अरे नारी का तो पावन धर्म होता है पतिव्रत परायण होना कोई धनवान है अलग बात है हां कोई सुंदर है अलग बात है समाज में कितना प्रतिष्ठित है वो अलग बात है लेकिन धर्म का पालन ये तो नितान्त जरूरी और सबसे भिन्न बात है बोलो जय श्री कृष्ण हमारे ब्रज के संत जन कहते हैं कि गोविंद ने दो तीन उनको उदाहरण दे डाले देखो एक नारी थी पति बड़ा गरीब था बड़ी अच्छी थी बेचारी गरीबी अमीरी होना ये तो अलग बात है लेकिन धर्म का पालन तो अलग बात है पति उसके बेचारे जंगल से थोड़ी लकड़ी वकड़ी बीन कर लाते उनको बेचकर जो कुछ द्रव्य मिलता अपने छोटे से परिवार का भरण पोषण करते लेकिन दोनों अग्निहोत्री थे उनके घर में हवन होता था और जिनके अग्निहोत्र होता है ना रोज आ हा वहा अग्नि जलती रहती है प्राय अग्निकुंड में पति पत्नी एक नन्हा सा बालक छोटा सा एक बार वो बेचारे लकड़ी लेखन के बाजार में जाने से पहले घर आ गए दोपहरी का समय था गट्ठर डाल दिया इतने थक पत्नी की गोद में बैठे नींद का झोंका आया सो गए और ऐसे सोए कि गोद पत्नी की गोद में सिर रख लिया पत्नी बिचारी जो चावल आदि बिन रही थी अलग थाली रखती पति को पंखा करने लगी तब तक, तक उनकी नजर पड़ी मेरा नन्हा सा बालक अग्निकुंड के पास में चला गया हे भगवान ये तो बिल्कुल ना समझ है कहीं अग्निकुंड में ना गिर जाए लेकिन वो बिचारी उठे कैसे पतिदेव तो गोदी में सर रख रखकर सो गए अब उठ करके जाऊं तो इनका पंखा छूटे इनकी सेवा छूट जाए पतिव्रत धर्म के विपरीत है अभी थके आए हैं असमय में उनको एकदम कैसे मैं कष्ट दू लेकिन वहां नहीं गई तो बालक कहीं कुंड में ना गिर जाए वो कुछ सोच पाती उसके पहले बालक अग्नि कुंड में गिर गया उसने तो आंखें बंद कर ली अब जो प्रभु की इच्छा पति को, को तो अग्नि जल रही थी अग्नि कुंड में लेकिन जलती हुई अग्नि की लपटो के बीच में उसका बालक किलोल कर रहा है उसका बालक खेल रहा है और उस बच्चे को जरा भी अग्नि तपा नहीं सके किलोल करता है उसके पातिव्रत धर्म के प्रताप से अग्निदेव ने बच्ची को गर्म भी नहीं किया अग्नि की उष्णता शीतलता में बदल गई यह होता है पतिव्रता स्त्री का महत्व चलिए सब छोड़ करके जाओ पति की सेवा ही सर्वोत्तम धर्म है आप कुछ बोलती भी नहीं हैं। घर को वापस भी नहीं जाती है कुछ तो कहो देवी मेरे गोविंद के सन्मुखन ब्रजांग राव ने बहुत सुंदर बात कही किम विभोर्हति भव गु निशंस्य विषयाद मूल की भक्ता भजस्व दुर्म ग्रह स्वा देवो यथादि पुरुषे भजते मुमुक्षु देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु ऐसा मत कहो केशव हमें आप घर जाने के लिए मत कहो क्योंकि संतज्य सर्व विषयान स्तब पादमूलम हमने तो समस्त विषयों को छोड़ दिया केवल मन का कनेक्शन आपके चरणों से जोड़ा है अब हम नहीं जा सकते हैं केशव नारायण का वचन है कि शरणों में आने वाले को मैं कभी छोड़ता नहीं इतने कठोर तो आपको नहीं बनना चाहिए केशव आपने नारी धर्म के बारे में व्याख्या की आपने पति पतिप्रत स्त्री के धर्मों के बारे में बताया केशव इस उपदेश की तो उसको जरूरत है जिसको स्वर्ग चाहिए जिसको मुक्ति चाहिए जिसको वैकुंठ चाहिए जिसको आपके चरणों के अलावा कोई कामना है ही नहीं अब उन चरणों की चाहत में उसके बदले उसे कहीं भी जाना पड़े इसकी कोई परवाह करता नहीं उसको इस उपदेश की जरूरत क्या है हमें तो स्वर्ग नहीं बैठुंठ नहीं मुक्ति नहीं आपके चरण कमल चाहिए इसलिए हम लौट के नहीं जा सकते यथपत्य पत्य सुहदाम मनोवृत्ति रंग मनोज्ञ आपने बहुत बताया के धर्म के बारे में आपने उसकी युक्तियां बताई ऐसी दस पांच कथाएं तो हम भी जानते हैं पर सीधी बात यह है कि हमें उन कथाओं की जरूरत नहीं है हमें उस उपदेश की जरूरत नहीं है हमें तो आप चाहिए एक नारी थी पति प्रता थी बिचारी पति बोले मैं तो परदेश जा रहा हूं बोले तुम्हारे बिना रहूंगी कैसे पति क्योंकि आप जब तक भोजन न कर ले मैं तो जल ग्रहण भी नहीं करती पति ने अपनी सुंदर सी मूर्ति बना करके दे दी और कह दिया ये मैं हूं बस इसकी पूजा करना अब द्वार को रखती बंद चौबीस घंटे पति की मूर्ति को पूजती ना धुलाना खिलाना पुलाना आरती सेवा सब डेढ़ वर्ष के बाद पति लौट कर खी आए वो कर रही है पति की सेवा अंदर एकदम शोर सो से से पूजा चल रही है द्वार पे पति खने खोल लो लेकिन वो तो खोलने जाती नहीं पता नहीं कौन खड़ा द्वार पे? अरे द्वार खोलने जाऊंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा ना मैं पति व्रत परायणा हूं सेवा में लगी हूं अब वो डेढ़ घंटे तक बुलाती रह गई सांकर खटखटाती रह गई ये खोलने गई ही नहीं आपको क्या लगता है केशव आपको क्या लगता है उस नारी को जाना चाहिए कि नहीं द्वार खोलना चाहिए कि नहीं बोले कर लो बात अरे सच्चे पति जब आ गए तो झूठे पति की सेवा की जरूरत क्या है उसे तुरंत द्वार खोल के पतिदेव को अंदर आमंत्रित करना चाहिए उनकी आरती पूजा करनी चाहिए गोपिया बोली अपने ही श्रीमुख से आपने स्वयं ही न्याय कर दिया ये शब्द हाँ अब तक हमने भी इन पतियों की बड़ी सेवा की लेकिन सच्चे पति देखिए दो बातें समझने की है जब तक शरीर के प्रति अध्यास है हमारा तब तक तो जितने भी संबंधी हैं सबके प्रति स्नेह सबके प्रति सम्मान व्यावहारिक जगत में सबके प्रति आदर नितांत तो जरूरी है लेकिन चिंतन करते करते व्यक्ति जब ये समझ ले कि मैं शरीर नहीं मैं इंद्रिय नहीं मैं मन नहीं मैं बुद्धि नहीं मैं प्राण नहीं मैं आत्मा हूं मैं नित्य हूं शुद्ध हूं मुक्त हूं चिन्मय हूं शाश्वत हूं आत्मा हूं और यह समझते हुए कि मैं आत्मा हूं यह चिंतन करते करते जिसका मन उस पर केंद्रित हो जाए देहाध्यास की निवृत्ति हो जाए तो आत्मा का पति सिवाय परमात्मा के कोई दूसरा हो सकता है क्या आत्मा का पति तो केवल परमात्मा है तो क्या आपका आत्मा के पति नहीं है शरीर का कोई पति होता होगा शरीर की ससुरजी होती होंगी शरीर के बेटे बेटी होते होंगे शरीर के व्यवहार जगत की अन्य क्रियाएं होती होंगी पर जब हम आत्मा है तो आत्मा का पति आपके अलावा कौन हो सकता है और चित्तम सुखेन नवता परितम ग्रहेशु यु करो अपिग्रहीय गृह कृत्य पाद पदम न चलत स्तब पाद मूला याम कथम ब्रजमथो करवाम कि गोपियां कहती चित्त को तो चुरा लिया आपने हे चित्त चोर और हमसे बोलती हूं कि तुम चले जाओ घर में पैर जाने को राजी नहीं चलने को बढ़ते नहीं आगे और यदि चली भी जाए तो करवा मकि वहां जाकर करेंगे क्या चित्त तो आपके पास है नरक में जाने के बाद यदि आपकी प्राप्ति होना संभव है तो नरक भी हमारे लिए स्वर्ग से ऊंचा है जीवन भर तकलीफें पाने के बाद भी यदि आपकी झांकी देखने को मिल सकती है तो वो तकलीफें ही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है हमें वैकुंठ की स्वर्ग की और भौतिक सुखों की आकांक्षा नहीं है हमारी तो एक ही अभिलाषा है गोविंद को पाना है और आप हमारे हैं अब यहां एक बात और समझे पहले परमात्मा जीव को बुलाता है मेरे पास आओ और जीव जब आता है तो उसका सत्कार करते हैं और सत्कार करते करते फिर ठोक पीछ करके देखते हैं कच्चा है कि पक्का है कच्चा है कि पक्का कहीं संसार की वासनाओं को लेकर के तो नहीं आया यदि वासनाओं को लेकर के मेरे पास में आया है तो इसका आना व्यर्थ है मेरे पास आना सार्थक तो तभी है जब इसमें वासनाएं ना हो और संसार के प्रति थोड़ा भी इसका आकर्षण होगा तो उसकी परीक्षा लेकर तो मैं देख भी लूं, तो भगवान अपने ही श्री मुख से सासू का ससुर का पतिदेव का बच्चों का परिवार का परिवार की सेवा का बखान करते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, ताकि थोड़ा बहुत भी जीव का मन यदि उनमें होगा तो मेरे मुख से बड़ाई सुनकर तो जरूर लौट के चला जाएगा और वास्तव में मन यदि मुझमें लगा होगा तो मैं भी स्वयं संसार की कितनी प्रशंसा करू उधर की तरफ उसका मुख मुड़ नहीं सकता क्योंकि मन मुझमे लग गया है और बात हो गई कि गोपियां तो कृष्णमयी है।, है और जब गोपियों के साथ में गोविंद रास करते हैं ना देखो बड़ी सुंदर झांकी है बीच में प्रिया प्रीतम की झांकी चारों तरफ हजारों गोपियां हजारों श्री कृष्ण ऐसी झांकी कन्हैया जब रास विहार करने लगे दोए दोए गोपी बिच बिच माधव ब्रज के संत गाते हैं। तो गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान हो गया हाँ ये मनुष्य की बहुत बड़ी गलती है कोई बहुत मूल्यवान वस्तु इसको सहजता में मिल जाए तो धीरे धीरे इसकी नजरों में उसका महत्व तो कम हो जाता है। ये मानव का स्वभाव है कोई बहुत ज्यादा अमूल्य निधि इसको मिल जाए तो फिर अपने स्वभाव के बश में होकर ये उसका महत्व तो कम आंकने लग जाता है गोपियों को थोड़ा अहम आ गया <laughs> हम ज्यादा सुंदर ही है ना हमारी सुंदरता पे मोहित हो गास कर रहे हैं राधा रानी को थोड़ा मान हो गया गोपियों में और हम में कोई अंतर नहीं जैसे इनके संग रास करते वैसे मेरे संग तासाम कन्हैया ने सोचे यहां तो वही गड़बड़ होने लगी जो मुझे पसंद नहीं है वैसे तो रास जो हुआ है यहां उत्तम भैया ने रिपति में रमया चकार इसके दो भाव है एक भाव तो यह कि गोपियों के संग प्रभु रास जब कर रहे थे तो कामोदीप्त बढ़ा काम को बल मिला श्रीधर स्वामी ने इसका भाव किया है उत ऊर्धवम स्तंभ का मतलब बोले काम को बढ़ाना नहीं बल्कि उत्तर्धम स्तंभयन प्रभु ने काम को आकाश में उल्टा उलट का दिया काम का तो वहां प्रवेश नहीं है परस्तासा तत सौभगमद केशव प्रशमाय प्रसादा त्रैवाधीयत गोपियों के शौभग मद को मेरे गोविंद ने जब देखा तो तत्रीयत प्रशमाय प्रसादाय गोपियों के अहम का प्रशमन करने के लिए राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए किशोरी को संग लेकर तत्व बीच में अंतरधान हो गए अब गोपियों ने देखा अभी गलवैया में थे अब कहां चले गए गलवैया में तो है नहीं वियोग होने पर उसका महत्व समझ में वापस आने लग जाता है श्री कृष्ण कहां हो हे प्राणेश्वर कहां हो हे प्राणबल्लभ बल्लभ कहां हो हे जगदीश्वर कहां हो हे जगदाधार कहां हो हे प्रियतम कहां हो गोपियां तो बिलाप करने लग गई अच्छा प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण देखो प्रेम की कई अवस्था होती है प्रेम की एक अवस्था है कि प्रियतम के वियोग में रोना प्रेम की एक और अवस्था है ऊंची अवस्था प्रियतम के वियोग में उसको मिलने के लिए तड़फना प्रेम की एक और ऊंची अवस्था है प्रियतम के वियोग में इतना तनमय हो जाना कि यह पता ही न चले कि हम जड़ से बात कर रहे हैं कि चेतन से को जड़ को चैतन्य न कछु जानत भी रही जन हमारे वृद्ध के संत जन लिखते हैं। तो जड़ से बात कर रहे हैं कि चेतन से उसको पता ही नहीं चलता ये प्रेम की एक अवस्था है प्रेम की एक और ऊंची स्टेज है सज्जनों कि जिसके वियोग में हम रोते हैं उसका चिंतन करते करते एक स्टेज ऐसी आती है कि हमें लगता है कि वही हम हैं कृष्णो हम पश्चात गति तो पहले गोपियां खूब रोई कहां हो प्राणबल्लभ फिर उनको ढूंढना कहा हो, हो प्रियतम जब कन्हैया नहीं दिखाई दिए तो इतनी तन्मयता आ गई कि सामने पीपल का पेड़ खड़ा था उससे पूछ रही हैं आपने कृष्ण को देखा है गलती है हमारी अपराध है हमारा ऐसे हारमांस के शरीर के प्रति अहम जो हो गया हमें जो नहीं होना था आप तो वृक्षों में बड़े आदरणीय हो वृक्षों में सब आपकी पूजा करते हैं मनुष्य सब पीपल को पूजते हैं बताओ ना कहा छुप गए गोविंद पिप्पल ने जवाब नहीं दिया एक गोपी बोली ये भी अभिमानी है गया अब यानी देखे भी होंगे तो बतावेगा थोड़े ही दुनिया पानी चढ़ावे ना तो ये अहंकारी है वो। बगल में खड़ा था बटवृक्ष बटवृक्ष से पूछने लगी आप ही बताओ ना श्रीमान आप तो वृक्षों में वयोवृद्ध हो जी वयो कहलाते हो लंबी दाढ़ी है आपको कहा देखा गोविंद को बताओ ना अब ऐसी गलती तो अपन करेंगी नहीं ना बिल्कुल बटवृक्ष ने भी जवाब नहीं दिया ए, गोपी बोली या कि तो बुद्धि सठी आ गई है बूढ़ा है गो है ना बिचारो हे भगवान कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय हे hey, गोविंद के चरणों की परम प्रेयसी तुलसी देवी बताओ श्री कृष्ण कहाँ हैं क्योंकि आप तो उनके चरणों में चढ़ती हो देवी तुलसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया एक गोपी बोली जितो हमारी सौत है देखे भी होंगे तो बताएगी थोड़े जिन चरणों की हम चाह रखती है उन पर रोज चढ़ती है नहीं अब लोग कर लो बात उनको तुलसी भी सौत दिखाई देती है नाग पुन्नाग चंपक कन्नेर सबसे पूछा और तो क्या पृथ्वी से पूछने लगी किमते कतम क्षित तपो बतवांगी हे पृथ्वी माता तुमने कौन सी तपस्या करी कि गोविंद के चरण का स्पर्श तुम्हें रोज प्राप्त होता है बताओ चले गए क्योंकि कहीं भी उड़कर तो नहीं गए होंगे और तो चलकर यदि गए होंगे तो तुमसे अलग रह नहीं सकते मतलब यह कहीं जवाब नहीं मिला अब गोपियां हैं श्री कृष्ण कहा हो हे श्री कृष्ण कहा हो ढूंढते ढूंढते ढूंढते ढूंढते हम गोपी हैं ये भाव खत्म मैं ही कृष्ण हूं ये भाव जग गया कृष्णो हम पश्चात गति क्योंकि लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल लाल ही देखन में गई मैं हूं गई लाल ब्रह्म भी तो वेदांत तो दर्शन के अनुसार तो जिसका चिंतन तुम ज्यादा करोगे यो यहां श्रद्धा से बस गीता में गोविंद कहते हैं कि जिसके प्रति हम श्रद्धा करते हैं ना तो हमारा जो श्रद्धास्पद है धीरे धीरे श्रद्धास्पद के सदगुण हमारे जीवन में आने लग जाते हैं भूतानि हाँ। भूतान भूतोपिमाम जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं मरने पर भूत प्रेत बनेंगे ये तो कंफर्म है ही जीवित अवस्था में भी उनका चेहरा भूत जैसा ही हो जाता है जो भूत भूत के झाड़ा फूंका करते हैं उनका चेहरा देखो हाँ भूत को बाद में देखो पहले उनको ही देख लो ऐसा ही चेहरा हो जाता है लेकिन राम कृष्ण की पूजा करोगे मां की उपासना करोगे तो उनके चेहरे की सौम्यता तुम्हारे जीवन में आएगी ऐसा शास्त्रों में लिखा है मैं ही कृष्ण हूं और एक गोपी ने तो कहा आ जाओ दरबे की जरूरत ना आए मैंने गोवर्धन उठा लिया है इंद्र को कितनी भी बरसात बरसा ले दो डरो नहीं मैं हूं ना मुंह खोलकर अग्नि पी रही अग्नि पान कर हियो हियो रही गोपी। ही ओ ही ओ कारी काजर धोरी धूमर रंग गुलाबी चटकन मटकन लो साफ गौ चराने जा रहे हैं कन्हैया जी सुखदेव जी कह रहे हैं ये हो नहीं ये ये गोपियां कर नहीं रही हैं, ऑटोमेटिक हो रहा ये गोपियों ने कृष्ण की लीला का अनुकरण नहीं किया देखो अनुकरण तो उसको कहते हैं जहां ये पता है कि नाम तो मेरा रामचंद्र दास है पर पांच में रामन का कर रहा हूं ध्यान देना अनुकरण तो उसको कहते हैं कि मैं हूं तो कुछ लेकिन कर रहा हूं कुछ जहां मैं हूं यह भाव ही खत्म हो जाए जिसका चिंतन है लगे मैं वही हूं यह तादात्म्य पन्न स्थिति है यह तादात्म्य भाव है और योदोह बहन ने मथनो पल्लेप गोपिया का तो जीवन कृष्ण के चिंतन के लिए है वो गाय भी धोती है ना गोपिया भागवत में लिखा हाँ। वो है वो गाय घुटनों में लगी है मटकी और गाय के नीचे बैठ गाय धो रही है और मटकी की तरफ देखा तो लगा कि मटकी में कन्हैया बैठा है और गाय की जो धार है स्तन की सीधी लाला के मुह में जा रही है अम्मा माखन बेचने जा रही है गोपी माठ गांव में चली गई और चिंतन कृष्ण का चल रहा है कोई माखन लो कोई मश्री लियो कोई दही लो बहुत मीठो है बहुत ताजो है कोई माखन लियो कोई दही लियो बड़ो ताजो है कोई माखन लियो कोई कन्हैया ले कोई कृष्ण ले कोई गोविंद ले बड़ो ताजो है बड़ो मीठो है कोई कन्हैया ले बड़ो स्वादिष्ट लो कर लो बात माखन बेचते बेचते कृष्ण को बेचना शुरू कर देते तो वो करती नहीं थी ऐसा ऑटोमेटिक होता था कि तादात्म्यपन्न स्थिति है तो गोपियां जो कहती हैं मैं कृष्ण हूं और लीला का जो जो लीला रच रही हैं ये लीला कोई पूर्व नियोजित नहीं है आयोजित नहीं है ऑटोमेटिक हो रही है और बहुत देर हुई पूरे वृक्ष में सारी लीलाएं अब तक जो कन्हैया ने करी वो सब लीला दोबारा रिपीट हो गई फिर थोड़ी देर में लगा नहीं नहीं नहीं नहीं हम कन्हैया थोड़े ही हम तो गोपी हैं फिर उनको गोपी भाव प्राप्त हो गया है और वो आवेश एक क्षण के लिए चला गया थोड़ा आगे जब गई राधा रानी ने सोचा मैं यदि गोविंद के साथ रही गोपियों से दूर रही तो उनको कृष्ण नहीं मिल सकता इसलिए राधा रानी ने जरूर नाटक ही किया न पार ये हम चले तुम नय ते मन अजी आप कहा लिए जा रहे हो मोकू मोपे तो चलऊ ना जाए कन्हैया बोले न चलो ना जाए तो कंधा बैठो गोविंद ने ऐसे झुक करके इशारा किया लाडली जी बैठने लगी तो गोविंद वहां से भी अंतर्धान हो गए मेरे प्रभु अंतर्धान हो गए अब राधा रानी के पास में ढूंढते ढूंढते घोपियां आई आपको भी छोड़ गए और तो जो कमी तुम्हारे जीवन में आई सो मेरे में आ गई या लिये चले तो हा नाथ रमण प्रेष्ण क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्द से अब यहां गोपियों ने अपने मन की बात कही हानाथ हमारे वृंदावन के पांच बड़े रंगीले ठाकुर हैं संत जन कहते हैं कि गोपियों ने जब कहा हा नाथ तो श्री गोपी नाथ जी प्रकट हो गए जब गोपियों ने कहा हाँ रमन तो श्री राधा रमन देवजी महाराज प्रकट हो गए जब गोपियां बोली प्रेष्ठ पृष्ठ माने बल्लभ तो कालांतर में वही श्री राधा वल्लभलाल जी प्रकट हो गए और क्वासी क्वासी महाभुज महाभुज कहा तो श्री गोविंद देव जी महाराज प्रकट हो गए मेरे ब्रज का राजा ठाकुर गोविंद देव और दास्यास्ते कृपनाया में सखे जब सखे कहा तो श्री मदन मोहन देव जी और श्री बांके बिहारी लाल जी प्रकट हो गए यह सख्य भाव है सखा भाव के ठाकुर है प्रभु को नाम इतने प्रिय लगे गोपियों के द्वारा उच्चरित किसी नाम से फिर हमारे ठाकुर ब्रज में आ गए ब्रज में निवास करते हैं। है। लेकिन तत्काल तो गोविंद का दर्शन हुआ नहीं अब पूरे वृंदावन में ढूंढा ये पूरा जो वृंदावन है ना ये यह रासस्थली है पूरा ब्रज रासस्थली वृंदावन और इस पूरे वृंदावन में ही गोविंद ने रास किया कोई महल तो था नहीं खाली मां कात्यायनी विराजमान थी इनकी स्थापना भी गोपियों ने करी थी गोपियों ने कृष्ण कामना से मां कात्यायनी की उपासना की तो श्री कात्यायनी जी विराजमान हैं और रास के समय भोले बाबा आ गए थे आहा गोपेश्वर भाव से तो रासलीला के समय भोले बाबा आ गए मां कात्यायनी प्रथम से ही विराजमान हैं बाकी तो वृंदावन में सब बन ही बन था तुलसी का बन और पूरे सुरम्य स्थान में गोविंद ने रास किया और जब कन्हैया गोपियों को न मिले तो लिखा है पुनः पुले नमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समबेता जगो कृष्णम तदा गमन कांक्षिता गोविंद मिलन की कामना को लेकर के गोपियों ने एक सुंदर गीत गाया मैंने कल निवेदन किया था कि यमुना है भक्ति गंगा है ज्ञान और श्री सरजू है वैराग्य इसका भाव यह हुआ कि तुम कहीं भी गोविंद को ढूंढ लो पर जब तक भक्ति का आश्रय नहीं लोगे वो तुम्हें मिलने वाला तो नहीं है इसलिए गोपियों ने अब कन्हैया को ढूंढना बंद कर दिया बोले अब नहीं खोजेंगी तो क्या करें बोले कालिंदी कृष्ण भावना कालिंदी यमुना के किनारे आ गई यमुना यानी भक्ति का आश्रय लेकर के वहीं पुकारा और गोविंद बाद में प्रकट हुए तो गोपियों ने यमुना किनारे बैठकर के जो गीत गाया न जी इसी को तो बोलते हैं गोपी गीत कितना बड़ा सद्भाग्य है हम लोगों का वृंदावन धाम मेरे गोपाल की रास क्रीडा स्थली माता कात्यायनी की पवित्र सन्निधि उनके चरणों में हम बैठे जिन चरणों की कृपा से गोपियों ने गोपाल को जल्दी पाया और वहां बैठकर हम वही गीत गा रहे हैं जो गोपियों ने गाया भागवत का मुख्य प्राण गोपी गीत तो आपके पास में स्तुति पत्रिका जरूर होगी जो आपको पहले दिन से ही मिली है जिसमें संस्कृत की स्तुति आप रोज ही मेरे संग कोई ना कोई स्तुति गाते हैं आज बहुत भाव से बहुत श्रद्धा से आइए गोपी गीत का पाठ करते हैं सब मिलकर के गाएंगे मेरे साथ में है और और देखो ये संतों का ऐसा आदेश है संतों का ऐसा कहना है कि गोपी गीत का जो व्यक्ति नियम से रोज पाठ करता है ना, उसको गोविंद एक दिन जरूर दर्शन देते हैं पक्की बात है ये। हाँ। तो हम सब लोग भी मिलकर के आज गोपियों के संग गोपी गीत का समुद्र पाठ करते हैं आइए भाव से गाएं। बीच में श्री किशोरी जी है चारों तरफ हजारों गोपियां हैं और उन्हीं गोपियों की चरण धूलि में हम लोग उनके साथ में विराजमान हो गए कदाचित उनकी कृपा से गोविंद दर्शन दे दे में आइए भाव से गाय न थे नीर भवदायु शाम गोपियों ने गोविंद की बहुत सुंदर स्थिति गाई अपने मन की बातों को कन्हैया के सामने रख दिया बिरहो में बोलती हैं कि हे है प्यारे आपके जन्म के कारण ही ब्रजमंडल स्वर्ग से ज्यादा अधिक वंदनीय हो गया सौंदर्य और मृदुला की देवकी जो देवी जो साक्षात लक्ष्मी हैं, अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर वो ब्रज में वास करती हैं, क्योंकि आप जो ब्रज में पधारे हैं ब्रजमंडल की वो सेवा करने लगी हैं, हे प्रियतम देखो तुम्हारी ये गोपियां जिन्होंने आपके लिए सर्वस्व त्याग दिया आपके विरह में कितनी व्याकुल हो रही हैं। हमने तो अपने प्राणों को आपके लिए ही सुरक्षित करके रखा है और बनमन में भटककर केवल आपको ही चाहती हैं। आप आकर के हमें दर्शन दोनों का नहीं आमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी हे गोविंद हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं अफुल्क दासिका बिना मोल की दासी हैं हम आपकी और आपको ही हम खोज रही हैं तुम कालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसज की कर्णिका की भांति जो कमल होता है ऐसे सुंदर आपके नेत्र हैं हे सरसज नेत्रों वाले गोविंद हमको ऐसा लगता है किसी को तलवार से मारना ही बद नहीं है बल्कि हमको लगता है कि आपने जो कमल आपने कमल नेत्रों से हमें जो चुरा लिया है और हमारे अंतर मन को जो अपने चरणों का दास बना लिया है और फिर रोती बृहद बृहद व्याकुलता में छोड़ करके आप हमें चले गए तो ऐसे अपनी व्याकुलता में तड़फाना क्या ये बध नहीं होता हे केशव आकर के हमें दर्शन दीजिए यदि इसी प्रकार से बिराग्नि में जलाकर के हमें नष्ट करना था तो आपने विषैले जल से कालीना को निकाल करके यमुना जल को प्रदूषण मुक्त करके हम ब्रजवासियों को क्यों बचाया इसी प्रकार बिराग्नि में जलाखन के भस्म करना था तो पूरे ब्रजमंडल में दावाग्नि लगी थी उसका पान करके आपने रक्षा क्यों की इसी प्रकार हमें मारना था केशव तो गिरिराज उठाकर के आपने बरस बरसात से हम ब्रजवासियों को क्यों बचाया बह जाने देते मर जाने देते जगह जगह पर पल पल में आपने हमारी रक्षा की रक्षित महु और आज हमें रोती बिलपती छोड़कर आप मन में कहीं जाके छुप गए केशव नखल गोपिका नंदन हो भवान अखिल दे ही आप केवल यशोदा यशोदानंदन नहीं हो बल्कि प्राणी मात्र के अंतरात्मा के दृष्टा हो केशव ब्रह्मा जी से बहुत प्रार्थना की गई ब्रह्मा ने बहुत प्रार्थना की बिखन सार्थित तो विश्वगुप्त सख उदयवान सात्वतां कुले ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर देवताओं की स्तुति पर आप सब के संकट को दूर करने के लिए यदुवंश जैसे पावन कुल में अवतरित होकर आए हो, हो केशव हे केशव यदवंश में इतना कठोर तो लोग होते ही नहीं है आप इतने कठोर बन कैसे गए हे ब्रजवासियों की पीड़ा को हरने वाले गोविंद हम आपकी किंकरी हैं और अपने जलरूहानन चारु दर्शाया अपने मुख कमल का आप हमें दर्शन करा दो केशव आप जानते हो आपके चरणों का कितना चमत्कार है प्रणत दे ही राम पाप कर आपके चरण जो है ना उन चरणों की शरण जो ग्रहण कर ले उसके पाप का आकर्षण करते हैं आपके चरण और आज वो चरण कैसे हो गए बोले तृण चरातन आज आपके चरण तृण चरानुग हो गए तृणों को चरने वाली जो गायें हैं उनका अनुगमन करने वाले आपके चरण बन गए हैं वास्तव में तो ये श्री निकेतन है इनमें लक्ष्मी जी का वास है इन कोमल चरणों को आप बन में मत भटकाओ केशव इन्हें तो हमारे वक्ष पर आसीन करो हमारे हृदय पर आसीन करो क्योंकि वहीं इनका स्थान है आपको याद है आप जब गौ चराने के लिए जाते तो आपकी एक माधुर्जमयी वाणी को सुनने के लिए हम अटारियों पर चढ़ जाती मोखा में बैठकर के सुनती गोविंद आ रहे होंगे गोविंद आ रहे होंगे आज आप इतने कठोर क्यों बन गए एक बार आप माखन चुरा करके जा रहे थे प्रभु तो मैं आपके पीछे दौड़ी तो तपती बालुका में आप जाने लगे तो गोपी ने कहा कि नीतम यदि न बनीतम नीतम नीतम तुम तेना आहत पिता पिता भूम माधव माधव माधाव मैंने कहा था कि माखम तुमने सुरा लिया कोई बात नहीं केशव नमनीत ही तो है पर आह तो भूमा। ये भूमि बड़ी तप रही है गोविंद माधव माधव कन्हैया माधव माधव मत भागो मत भागो आज उन्हीं चरणों को आप करील के कांटों में ले गए कंकरीली जगह में ले गए हम बिना मोल की दासी आपकी बिरह रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो रही हैं केशव आप ये कहोगे आपकी प्रेम आपकी श्रद्धा सच्ची नहीं है अरे सच्चा प्रेमी तो मेरा दशरथ जी थे जिन्होंने जब ये देखा कि राम नहीं आए तो प्राण त्याग दिए आप मेरे बिरह में रो भी रही हो और जीवित भी हो अरे सच्चा प्रेमी तो अपना हम उसको समझे जो हमारे बिरह में प्राण ही छोड़ दे गोपियां कहती यदि ऐसा आप सोच रहे हो तो हम यही कहना चाहेंगी कि आपके बिरह में दशरथ जी तो जीवित रहे नहीं पर माता जानकी कितने दिन रही जीवित अशोक वाटिका में और हनुमान जी महाराज जब लौट करके आए तो उनको गले से लगाया राघवेंद्र ने पूछा मेरे वियोग में जानकी जी के प्राण तो निकल गए होंगे तो हनुमत तो ने जवाब दिया नाम पहारू रू ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित प्राण जा ही बात आपका नाम रूपी पहरेदार 24 घंटे माता जानकी के प्राणों की रक्षा करता है लेकिन नाम रूपी पहरेदार में धक्के के प्राण निकलना चाहते हैं तो ध्यान तुम्हार कपाट आपका द्वार लग जाता है लेकिन उसको भी खोलकर जब प्राण निकलना चाहते हैं राम के में नहीं रहना, में हमको चले जाने दो यंत्र बोलते हैं ताले को ताला लग जाता है निध्यासन का तो प्राण जा कहती है हम आपके वियोग में मरना चाहती है क्या हमारा प्राणांत हो जाए बिजली गिर जाए मर जाए पर तब कथा मृतम तब ती बनम कभी भी रीडितम कल माप हम गोपियां कहती आपके बेख में मरने का मन है हमारा पर आपकी कथा हमें मरने नहीं देती क्यों क्योंकि तब कथा मृतम तप्त जीवनम संसार के ताप से तप रहे जो मनुष्य हैं, उनके ताप को मिटाने के लिए आपकी कथा तो अमृत के समान है केशव। आपकी कथा अमृत तुल्य है आध्यात्मिक ताप आदि दैविक ताप आदि भौतिक ताप तीनों तापों को मिटाती आपकी कथा और संसार के जितने ताप हैं, उनमें तप रहा है जो मनुष्य उस ताप और संताप को मिटाती है आपकी कथा और हम नहीं कहते हैं केशव ये बात कभी भी रीडितम बड़े बड़े कवियों ने कहा है बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है और कैसी है आपकी कथा बोले कलमशाप हम कलमश माने पापों को नष्ट करने वाली है कथा आपकी कथा पापों को मिटाने वाली है केशव आह और जीवन तो उसी का धन्य है जो आपकी कथा का गान करते हैं कथा का श्रवण करते हैं कथा में जीवन जीते हैं हम क्या करें कथा मरने नहीं देती है आपको याद है केशव आप जब गौचराने के लिए जाते तो एक एक पल आपके वियोग में हम कैसे व्यतीत करते कहती है त्रुटिर युगायते तो आम अपश्यता गोपी कहते हैं आपको बिना देखे एक त्रुटि का समय ये पलक जो गिरता है ना हमारा इस पलक गिरने में जो टाइम लगता है इसका भी तीसरा भाग यानी इससे भी कम का समय आपको बिना देखे एक युग के समान हमें व्यतीत होता एक युग जैसा त्रुटिर युगायत युग जैसी प्रतीति होती कितने दिन हो गए गोविंद को देखे आपको दया नहीं आती आपको करना नहीं आती एक गोपी बोली आप ये सोच रहे होंगे बड़ी भक्तियां बनती हो हमारी लेकिन तुमने छोड़ा ही क्या है जो हम तुमको मिल जाएं? तो पति सुतान्वय भ्रातृब अतिविलंघे च्युता हम क्या छोड़ सकती है पतियों को छोड़ा बच्चों को छोड़ा परिवार को छोड़ा उनकी वार्ता का उल्लंघन करके चली आई हे अक्षुत नक्षवती स्वरूपात यह स अक्ष्युत आपका नाम अक्षुत है जो कभी अपने वचन से गिरता नहीं कभी अपने स्वरूप से गिरता नहीं कभी अपनी बाणी से विमुख होता नहीं उसको अक्षुत कहते हैं तो शरण में आने वालों को मैं कभी छोड़ता नूं ये आपका वचन है फिर आज क्यों आप अपने वचन से मुकर गए क्यों हमें रोती बिलकती छोड़कर चले गए हम तो ब्रजवासी हैं गोपाल ब्रज के वन में निवास करने वाले हैं ज्ञान का अवलंब नहीं है कर्म में प्रवृत्ति नहीं है भक्ति की जानकारी नहीं है हम तो इतना जानती हैं कि गोविंद हमारा है आप हमारे हो और हम आपकी हैं किसी को ज्ञान का अवलंब होता होगा हमारा अवलंब तो आप है और न पधारे तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगी। मन गोपियों ने विभिन्न प्रकार के मंत्रों के माध्यम से अपनी मन की बात कही कनयन का बस बहुत हो गया होता सौरी मुखम गुजर पीताम्बर धरस रघुवी साक्षा मन्मथ मन्मथ इन गोपियों की मनस्थिति को मेरे गोविंद ने जब देखा तो पीताम्बर धर सी गोपियों के मध्य में कन्हैया प्रकट हो गए अच्छा एक बात समझो जरा सा समझने वाली बात है यहां लिखा है तासाम गोपी नाम मध्य गोपियों के बीच में कृष्ण प्रकट हो गए क्यों जी कहीं कृष्ण बाहर चले गए होते को कहना था तासाम गोपी नाम मध्य आगते सती गोपियों के बीच में कृष्ण आ गए लेकिन सुखदेव जी ने ऐसा तो नहीं कहा सुखदेव स्वामी कहते हैं तासाम आविरत गोपियों के बीच में प्रकट हो गए इसका क्या मतलब है बोल कहीं गए थोड़े ही तो बीच में ही तो थे क्या मतलब अरे भाई सोलह हजार यूथ हैं गोपियों के और एक एक यूथ में कई कई हजार गोपी हैं, लाखों की संख्या जिन गोपियों की हो वहां कोई पुरुष यदि गोपी बनकर रह जाए तो पता चलेगी क्या लाखों जहां बहने हों, माताएं हों, और वहां कोई फरिया ओढ़कर पुरुष भी माताजी बनकर के बीच में चला जाए तो पता चलेगी क्या गोविंद गोपियों की परीक्षा लेना चाहते थे इनका भाव मेरे प्रति कैसा है उनका अभिमान जब देखा तो मेरे गोविंद ने भी एक सुंदर सी चदरिया ओढ़ ली और गोपी कहती हे श्री कृष्ण कहा हो तो ये भी कहते हैं श्री कृष्ण कहाँ हो गोपी कहती है प्राण बल्लभ कहाँ हो तो ये भी कहते हैं प्राण बल्लभ कहा हो जब कन्हैया ने देखा बहुत हो गया इनका भाव तो बहुत निर्मल है तो तासाम आ ऐसे हटाई और मुरली लेके खड़े हो गए बोलो जो श्री कृष्ण आना थोड़ा ही था हा? अब आते तब तो बोलते अब गोपियों को कैसा लगा तम भी दृशो बला पत सर्वा त्राण विवागत कितनी सुंदर बात कह रहे हैं भगवान सुखदेव कि गोविंद जब पधारे तो गोपियों को ऐसा लगा कि जैसे शरीर से निकला हुआ प्राण वापस लौट के आ गया क्या अरे गोविंद ही तो उनका प्राण है कन्हैया तो प्राण है अब कन्हैया आ गए महाराज तुम तो मत पूछो इतनी प्रसन्न हो गई गोपी कोई गोपी दौड़ पड़ी पंखा चल रही है कोई चमर डुरा रही है कोई हाथों को सहला रही है कोई चरणों को सहला रही है कहीं करील के कांटे तो नहीं लग गए और कुछ गोपी तो टेढ़ी नजर से ऐसे देख रही है मानो खाई जाऊंगी क्या कन्हैया बोले ऐसे कहा देख रही हो हम मऊ गोपी बोली बात करनी है आपसे दो दो गोपाल बोले का बातें बोलो गोपियों ने प्रश्न कर दिया कन्हैया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। नु भजन त्यक एक विपर्जयम नोभयां से भजन त्य एत ब्रूहि साधु भो हे महात्मा जी हमारे प्रश्न का जवाब दे दो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम करते हैं कुछ ऐसे होते हैं दोनों में किसी से ही नहीं करते आपको सबसे श्रेष्ठ कौन लगता है प्रभु ने कहा सुनो प्रेम के बदले प्रेम मुझे लगता है वहां थोड़ा स्वार्थ आ जाता है, <laughs> तो तो नहीं तो आ जाता है। <laughs> प्रेम नहीं करने वाले से प्रेम जैसे करुणा पितरों यथा माता पिता जो होते हैं ना यदि पुत्र थोड़ा नालायक भी हो जाए तो भी उससे प्रेम ही करते हैं अपना ही तो है, है ना लेकिन दोनों में किसी से जो मतलब नहीं रखते ऐसे व्यक्ति ऐसे महापुरुष चार प्रकार के होते हैं ध्यान से सुनना आत्माराम आपतज्ञा गुरुद्र देखो जो आत्मा में रमण करता है उसे कोई मतलब नहीं प्रेम करो तो बढ़िया नहीं करो तो डबल बढ़िया हाँ आत्मा में रमण है जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई उसको कुछ चाहिए तो है नहीं तुम प्रेम करो तो अपनी बला से नहीं करो तो अपनी बला से जय श्री कृष्ण हाँ कर लो तो स्वागत है नहीं करो तो भी स्वागत है ये दोनों ही महापुरुष बड़ी उच्च श्रेणी के होते हैं आध्यात्मिक रीति के होते हैं आत्माराम और पूर्ण काम लेकिन लौकिक विधि से यदि देखें तो प्रेम के बदले प्रेम न करना ये कृतघ्नता जैसा लगता है और देवी ओ, प्रेम जिसने किया उससे प्रेम के बदले भी हमने प्रेम तो किया नहीं प्रेम करने वाले को तकलीफ और दी यह गुरुद्रोही का लक्षण है तक या गुरुद्रुह। गोपी बोली हमें तो तुम चौथे नंबर वाले ही दिख रहे हो कन्हैया बोले कैसे हमने आ गए हो। आपके चरणन में आई और हमें रोती प्रेम के बदले भी प्रेम कर तो कुआ भाड़ में गए हो। हमको तकलीफ और दही तड़फाए और गोपियां इतना बोल रही थी कि मेरे गोविंद की आंखों में आंसू आ गए कन्हैया कहते हैं देवियों, मैं आपसे बता नहीं सकता आपकी बराबरी कौन कर सकता है ना हम तो सख्यो भज भजाम्यमीसा, जंतु भजाम्य मीसा मनोवृत्ति वृद्ध यथा धनोलब्ध धने भी नया निवृतों न वेद भगवान कहते हैं कि जीव को एक बार मिलकर के मैं अंतर्धान होता हूं क्यों इसका एक भाव है यथा अधन लब्धने विनष्टे किसी निर्धन व्यक्ति को किसी नितांत विपन्न व्यक्ति को अरबों की संपत्ति मिल जाए बहुत बड़ा धन मिल जाए और फिर वह व्यक्ति का वो धन नष्ट हो जाए तो उस धन को बार बार प्राप्त करने के लिए वो चेष्टा करेगा कैसे धन मिले इसको कैसे मैं पाऊं इसको पुनः प्राप्त कैसे करूं देवियों एक बार मिलकर के जीव को मैं इसीलिए अंतर्धान होता हूं कि उसकी मनस्थिति में मेरे मिलन की तड़फन और ज्यादा बढ़े ध्यान से सुनना और एक बात मैं कहता हूं कि लोग ज्ञान की बहुत बातें करते हैं बैराग की बड़ी चर्चा करते हैं देवियों लेकिन ज्ञान क्या है वैराग्य क्या है त्याग क्या है ये किसी को प्रत्यक्ष देखना है तो गोपियों के जीवन में देखो यामा भजन दुर्जर गृह श्रृंखला आपने जो त्याग किया है देवियों वो त्याग तो कोई कर नहीं सकता वो तो किसी में सामर्थ्य नहीं है मेरे लिए सर्वस्व त्याग मेरी परीक्षा में आप पास हैं और मैं रास विहार करूंगा गोविंद जैसी गोपियों से रास विहार करने को तैयार हुए सोई वहा कामदेव जी आ गए कृष्ण बोले आपका परिचय बोले हम काम हैं यहां कैसे आए बोले सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष हो मा तो अपन आई जाते कन्हैया बोले लेकिन शिव के रूप में तुमको जलाके भस्म कर दिया भूल गए हम ही तो बैठे थे अंदर बोले तपस्या करने वालों को तकलीफ देता हूं तो मेरे को जलना ही पड़ता है साहब लेकिन भाई जी राम अवतार में भी तुम्हारी गद्दाल तो हमने गलने नहीं दी थी बोले महाराज राम अवतार में तो आप एक पत्नी व्रती थे और जो एक पत्नी व्रत धारण करते हैं वो तो ब्रह्मचारी ही माने जाते ऐसा नहीं है हमें भागवत में भी वर्णन है जो एक पत्नी व्रत धारण करता है वो शास्त्र की दृष्टि में एक रूप से ब्रह्मचारी ही होता है जैसे सपने में भी जिस नारी ने पर पुरुष का दर्शन नहीं किया वह पतिब्रता मानी जाती है श्रेष्ठ ऐसे ही पत्नी के अलावा पर नारी का चिंतन भी जिसने मन में न आया ऐसी जिसकी है, उस पुरुष को भी ब्रह्मचारी कहा जाता है यह शास्त्रीय दृष्टि है तो रामचंद्र परान दारान चक्षुषा ना भी प्रश्न वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान राम ने तो श्री जानकी जी को जिस दृष्टि से देखा उस दृष्टि और भाव से किसी नारी को देखा ही नहीं कोई नारी उनके सन्मुख आती या तो बहन के रूप में देखते या फिर मां के रूप में देखते इसलिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, सबके आदरणीय हमारे प्राण हैं, और वो निश्चित रूप से एक भाव में ब्रह्मचारी ही है लेकिन यहां <laughs> यहां ये यह लाखों विश्व गोपियां और त्रिभुवन सुंदर नीलमणि आप गलवियां दे के रास रचाओगे इधर तो मेरे बाण चलने ही वाले हैं कन्हैया मुस्कुरा के बोले सुन लो कामदेव जी अब यहां तो हम तुमको अजीब तरीके से ही जीतेंगे अनोखे तरीके से जीतेंगे क्यों कृष्ण चरित्र में हर काम अनोखा ही करते हैं ना हम तो इधर काम को भी अनोखी रीति से जीतने का मन है बोलो जय श्री कृष्ण कौन सा युद्ध करोगे किले वाला के कि मैदान वाला बोले अब तो दो दो हाथ मैदान में ही होंगे आहा। मैदान में करना है विवाह करके पत्नी रूपी किले का आश्रय लेना अलग बात है लेकिन विश्व नारियों के बीच में रहकर भी मन को जीतना यह तो मैदान का युद्ध है और मेरे गोविंद गोपियों के साथ में रास विहार कर रहे हैं आइए दो मिनट हम लोग थोड़े रास में सम्मिलित हो जाए पादन न्यास बुज विदुत भी सस्मित भ्रूबिलासई भजन मध्य चलकुटपट कुंडल गंडलोल मुख्य कवर रसना ग्रंथ यृष्ण बद्धो गायन त्यस्तम तड़तान मेघ चक्रे बापुरे ऐसा रास किया गोविंद ने जितनी गोपी हैं उतने स्वयं कृष्ण बन गए गलवैया देखकर करके रास रचा रहे हैं। आलिंगन करके रास रचा रहे हैं। लिखा है कोई गोपी थक जाती तो गोविंद के कंधे पर अपने मुखार को स्थापित करके विश्रांति का अनुभव करती नृत्यती, गायती काचन, काचन, नूपुर में खला कोई गाती है कोई नृत्य कर रही है और एक गोपी तो नृत्य करते करते थक गई कि गोविंद उनके चरण ही दबाने लगे बोलो जय श्री कृष्ण जहां बैठे हो पलोटत राधिका पायन भाई तो सेवा कुंज है मैं थक गई थी किशोर जी चरण दबाए हमारे आकाश मंडल में भीड़ लगी है देवांगनाएं मूर्छित तो हो गई चंद्रमा शशंकित तो हो गया कामोदीप्त भावनाओं का पूरा प्रस्मरण हो रहा है रास में अपने पूरे तेज पर है वो लेकिन काम को तो उल्टा ही लटका रखा है काम के पूरे प्रसादन है पर काम का जोर कुछ नहीं है भगवान जब इस प्रकार से राश लीला का वर्णन कर रहे हैं पूज्य सुखदेव जी महाराज पूरे श्रंगार भाव का वहां पर दर्शन करा दिया शंकर जी दर्शन करने आए संगीता में लिखा है शिव जी बोले हम जाएंगे बोले नो अंदर नहीं जा सकते गोपी ने रोक दिया क्यों बोले ए, अंदर तो पुरुष का प्रवेश नहीं है तो महाराज वहां पे क्या हुआ बोले नाथ से बोले तुम प्रेम सरोवर में डुबकी लगाओ बाबा ने डुबकी लगाई सुबह बाबा नथनिया वाली गोपी बन गए बोलो जय श्री कृष्ण गोपेश्वर महादेव की जय कभी कभी शाम को रोज बनते हैं बाबा बड़ा सस्ते हैं गोपेश्वर महादेव ऐसी नथनिया पहनते कभी कभी तो रास के भाव में रहते हैं हमेशा हमारे ब्रज के प्रत्येक गांव में शंकर जी का बात है ध्यान रखना ब्रज के प्रत्येक गांव में शिव जी रहते हैं वृंदावन में गोपेश्वर मथुरा में रंगेश्वर भूतेश्वर कामवन में कामेश्वर नंदगाम में नंदेश्वर गोकुल में आशेश्वर माने मेरे गोविंद जो हैं वो, वो उनका दर्शन करने को शिवजी अब रास का दर्शन क्यों ना करें समाधि लगा के बैठ गए कहते हैं रास जब यहां चल रहा था सो बहुत दिन चला रास मैंने आपको कल बताया था ना ब्रह्मा जी की एक एक दिन कितना बड़ा होता है ब्रह्मा का है इकहत्तर बार चतुर्जुगी बीत जावे तो एक मनमंत्र होता है और चौदह मनमंत्र बीतने पर एक ब्रह्मा का दिन होता है उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात होती है और गोविंद ने गोपियों का संग्रास जो किया उसमें ब्रह्मा की छह महीना की रात्रियों को आमंत्रित किया छह महीना की ब्रह्मरात्रियां आई पार्वती माता जी आई जब रास हो गया तो ब्रजवासियों ने बाबा का मंदिर बना दिया नथनिया बारी बाबा भीतर बैठे माता पार्वती ने देखा ये तो भीतर बैठे क्योंकि शिवजी जी तो समाधि में है रास की समाधि लग रही है माता जी ने सोचा कि अंदर जाने से ये पुरुष से स्त्री बन गए और मैं वहां गई और उसत्री से पुरुष हो गई तो इसलिए माता जी द्वार पर बैठ के बोले हूं शंकर जी बोलू हमारे वृंदावन के गोपेश्वर महादेव की ही ये झांकी है जहाँ शंकर जी अंदर अकेले हैं माता जी बाहर बैठी हैं बोलो जा श्री कृष्ण नहीं तो हर शिव मंदिर में आपको माता पास नहीं मिलेंगी शंकर जी की शिवलिंगी होती है ना बगल में ही गणेश जी कार्तिकेय जी और देखो नांदिया जी माता पार्वती सब विराजमान रहती है ना पर गोपेश्वर में माताजी हाथ जोड़े बाहर बैठी हैं। वो कहती है लेके जाऊंगी शिवजी बोले हमको जाना ही नहीं है उनको आनंद मिला उनको सुख मिला अब यह रास् का वर्णन चल ही रहा था कि परीक्षित ने तो बीच में एक प्रश्न कर दिया और यह प्रश्न भगवान सुखदेव को बहुत अच्छा तो नहीं लगा संस्थापनाय धर्मस्य से प्रशमाएतर चवतीर्णो हि भगवान्शे न जगदीश स कथम धर्मसेतूरा वक्ता कर्तारक्षिता प्रतीप्माचरद्रह्म पराभर्शन और ये प्रश्न जरूर सुनना चाहिए और इसका उत्तर जो सुखदेव ने दिया वो जरूर सुनना चाहिए और तीर्थ में तो जरूर इस प्रश्न और उत्तर को कहना चाहिए धाम में जरूर सुनाना चाहिए मैं हिंदी के मैं ब्रजभाषा के कोई परम संत की कविता पढ़ रहा था उस कविता की कुछ पंक्तियां थीं जेते हरिक धाम जहा काम क्रोध क्रीडा करे भगवत रसिक अनन्य कहो भक्त कैसे तरे भक्त कैसे तरे जहां भूमि है और विशेषकर जहां भक्तजन जन वास करते हैं रास का स्पष्टीकरण वहां जरूर होना चाहिए इसके भाव को जानना ही चाहिए परीक्षित कहते हैं कृष्ण का अवतार तो धर्म धर्मस्थापन के लिए होता है महाराज वे धर्म के संस्थापक हैं धर्म के उपदेशक हैं। फिर वो धर्म के संस्थापक धर्म के उपदेशक श्री कृष्ण पर दारा विमर्सन स्त्री के गले में हाथ डाल के रास रचा रहे ये कहा का धर्म है गुरु जी ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग में तो लोगों की मति बड़ी विचित्र हुआ करेगी महाराज हां कलयुग में तो लोगों को जरा सा लीक पॉइंट मिल जाए कई बार तो नहीं मिले तो सजा करके बना देते हैं बोलो जय श्री कृष्ण हा आदत होती लोगों की लोग कहेंगे कृष्ण है ईश्वर हम हैं उनके अंश ध्यान देना कृष्ण ईश्वर हम उनके अंश और मनुस्मृति में लिखा है धर्मस्य तत्वम निहितो गुहायाम महाजनो ये न गह धर्म का तत्व गुफा में छुपा है इसलिए बड़े लोग जिस रास्ते से जाएं छोटों को उससे जाना चाहिए तो कृष्ण है महान ईश्वर और हमें उनके अंश इसलिए गोविंद ने दस पांच लाख गोपियों के संग्रास किया हम सौ दो सौ के कर ले तो क्या बुराई है और ऐसे यदि कलयुग में लोग करने लगे भगवन तो क्या धर्म में प्रदूषण पैदा नहीं हो जाएगा क्या धर्म में गंदगी नहीं आ जाएगी जरा स्पष्ट करें भगवान प्रभु ने ऐसा क्यों किया और यदि गोविंद ने ऐसा किया है तो फिर हम लोग कर ले तो क्या बुराई है हम भी तो उनके अंश हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान सुखदेव की आंखों में आंसू आ गए और सुखदेव जी ये सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं मैंने किसी अनधिकारी को रासलीला रा सुना दी ऐसे वो सोचने पर बाध्य हुए क्योंकि उनके उत्तर से ऐसा लगता है कुछ झुंझुला के बोल रहे हैं क्या परीक्षित को मैंने बार बार कहा चीतहरण का प्रसंग जब आरंभ हुआ तब भी सुखदेव जी का श्रुतवा योगेश्वरेश्वर वहां भी योगेश्वर कहा और रासलीला का प्रसंग जब प्रारंभ हुआ वहां भी आरंभ होने से पहले योगेश्वरेश्वर कहा अक्षुत कहा ये मत भूलना ये योगेश्वर है ये अक्षुत है फिर भी परीक्षित इतना छोटा प्रश्न मेरे योगेश्वर गोविंद के बारे में कर दिया पर प्रश्न किया है तो मुझे जवाब देना होगा बोले धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजी दो बहने सर्व भुजो यथा राजन ईश्वर कोटि के जो महापुरुष होते हैं उनमें दोष नहीं लगता हमारी नजर से यदि धर्म के विपरीत भी कुछ वो कर रहे हैं ऐसा हमें लगता हो तो उन्हें दोष इसलिए नहीं लगता कि वो ईश्वर हैं बहने सर्वभ यथा अग्नि जो होती है ना अब अग्नि में आप इत्र के लगे हुए कपड़े डाल दो या गंदे कपड़े डाल दो दोनों को जलाएगी शुद्ध वस्त्र को जलाने से अग्नि शुद्ध नहीं होती तो अपवित्र वस्तु जलाने से वो अपवित्र भी तो नहीं होती है अग्नि तो दोनों से परे है राजन दूसरी बात आपने ये कहा कि हम ईश्वर के अंश हैं जो ईश्वर ने किया वो हम करेंगे नहीं कर सकते राजन सात दिन के कृष्ण ने उतना को मार दिया कोई मनुष्य मार सकता है छह महीने के कृष्ण ने सखता मार दिया बोलो कोई मार सकता है एक वर्ष के कृष्ण ने त्रणावर्त मार दिया किसी मनुष्य की सामर्थ्य है कैसे कर सकते साढ़े पांच वर्ष का कन्हैया अग्नि को पीरा दावाग्नि का पान कर गया कोई मनुष्य कर सकता है सात वर्ष का कृष्ण सात कोष के गिरज को ठारा है कोई मनुष्य कर सकता है ईश्वर ने जो किया वो हम भी करेंगे तो जितना जहर निकला था यथा रुद्रोपिजम विषम समुद्र में से जितना विष निकला शंकर जी पी गए शंकर जी ईश्वर हैं तुम अंश हो उन्होंने दस पांच करोड़ टन जहर पिया होगा तुम तोले तोले पी के देख लो जो डेढ़ मिनट में राम नाम सत्य न हो जाए तो जो कहो सो करेंगे फिर जो ईश्वर ने किया वो हम कैसे कर सकते हैं राजन तीसरी बात हम अंश हैं ईश्वर नहीं है। गंगाजल को कटोरी में ले लो और सुकर उससे मुंह लगा दे तो गंगाजल अपवित्र हो जाता है गंदा मुंह लग गया सूकर का पर बहती गंगा में पूरा सुअर भी डूब जाए तो भी कभी गंदी नहीं होती हां क्योंकि बहती हुई गंगा विशाल है और कटोरी का गंगाजल अंश है हम अंश हैं ईश्वर नहीं है चौथी बात राजन मेरे गोविंद ने जो गोपियों के संग्रास किया है ना ये कामलीला नहीं है श्रीधर स्वामी भागवत की टीका में लिखते हैं काम विजय सेयम रासलीला ये कामलीला नहीं है बल्कि काम को जीतने के लिए गोविंद ने रासलीला की थी ब्रह्मादिजय समूढ़ दर्प कंदर्प दर्प जयति श्रीपति गोपी रास मंडल श्रीधर स्वामी ऐसी स्तुति करते हैं मेरे गोविंद की काम के मन में अभिमान हो गया था मैंने पराशर जी को जीत लिया नारजी को बंदर का मुंह बनवा दिया स्वामित्र को जीत लिया योगेश्वर कृष्ण को जीतना चाहता था पर कन्हैया ने भी कह दिया कामदेव जी जंगल में जाके बभूति लगा के कॉपीन पहन करके पेड़ पर उल्टे लटक हम काम को नहीं जीतेंगे हम तो काम के पूरे साधनों के बीच में रहकर तुमको जीत के दिखाएंगे यही रास का मतलब है हम हलुआ नहीं खाते तुमको मिलता ही नहीं है तो खाओगे कहां से हु? अरे भाई नहीं खाना तो तुम्हें कि मिलने पर भी इच्छा ना हो किसी चीज के अभाव में उसका त्याग करना ये त्याग नहीं है चीज के उपस्थित रहने पर उसको त्यागना वही त्यागी का लक्षण है काम के पूरे साधने विश्व सुंदरी गोपियां हैं और काम को प्रकट करने वाली सुंदर पवन है रात्रि का समय है शरद पूर्णिमा की रात्रि कलकल नैनादिनी यमुना का किनारा फिर भी काम देवल तलटका दिया तो काम को जीतने की लीला है यह काम लीला नहीं है राजन काम विजय प्रख्यापनार्थम से अमरा शीला एक और बात गोपियों के जो पति हैं उनको गोपियों के प्रति असूया भाव हुआ ही नहीं लिखा है नासूयन खु कृष्णा मोहितास्तस्य माया मन्य मान स्वपार्श्वस्थान स्वाम स्वाम दारान ब्रज भगवान सुखदेव बता रहे हैं कि गोपियों के पतियों को तो ऐसा लगा कि हमारी पत्नी तो हमारी बगल में ही है हां किसी का उनके प्रति असूया भाव नहीं हुआ क्योंकि यह तो दिव्य स्वरूप से की गई लीला है गोपी माने जीव और ईश्वर माने कृष्ण इन दोनों का मिलन है रास और रास के द्वारा प्रभु ने काम को लटकाया आकाश में उत्तम भय नमियाकार क्योंकि जीव को ईश्वर से मिलने में सबसे बड़ी बाधा यदि कोई है तो केवल काम है इसलिए कृष्ण ने रास के माध्यम से काम को जीतकर जीव रूपी गोपियों से मिलन किया यही रास है जहां काम तहां राम नहीं एक और बात विक्रीडतम ब्रजवधूभिदम च विष्णु श्रद्धांत तो अनुसुनयादवर्ण ये दिया वक्तिम पराम भगवती प्रतिरभ्य काम हृदोधी ते ये, ये रास लीला की फलश्रुति है मेरे गोविंद ने ब्रजबधुओं के साथ में जो रासक्रीडा की इसको जो श्रद्धा से सुनते हैं प्रेम से गाते हैं चिंतन करते हैं उनकी बुद्धि भगवनमयी हो जाती है ऐसा लिखा है उनकी बुद्धि कृष्णमय हो जाती है पराभक्ति की उनको प्राप्ति होती है वही पराभक्ति कृष्ण गीता में कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्ष समुभते मद लभते पराम तो भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य काम परमात्मा की उस पराभक्ति की प्राप्ति होती है और हृदय रोग हृदय ह्रदर का सबसे बड़ा रोग है काम जो राष्ट्र पांच अध्यायों का रोज पाठ करता है उसका हृदय का रोग काम हमेशा के लिए निकल जाता है अरे जिसका पाठ करने से काम निकल जाता हो राजन वो काम लीला कैसे हो सकती है बोलो जा श्री कृष्ण परीक्षित के संदेह की निवृत्ति हो गई अब देखो दो मिनट आशीर्वाद तो आपको सुनना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग तो आशा में रहते हैं हाँ तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे साथ में हमारे पधारे हैं भागवत के परम विद्वान श्री श्याम सुंदर जी संगीताचार्य महाराज परम पूज्य श्री बिरागी बाबा जी महाराज तो मैं निवेदन करूंगा हाँ हाँ पूज्य पूज्य शास्त्री जी चाहे दो ही मिनट सही जरूर आशीर्वचन करेंगे विशालेत्र बिंदाधर सजल मेघरुचि मनोज्ञ मंदस्मत मधुर सुंदर मंदी नंद नंदनमहम मनसा केशा नवीन घन नील निवास राज शिव शिवप्रसादा बहु कार्य सिद्धि जिन महापुरुषों की शरण में आकर के आपने ये आयोजन रखा है और सुख ले रहे हो और सुख दे रहे हो वो भगवान आसुतोष के कृपा से प्रभु साक्षात शिव स्वरूप है माँ कात्यायनी की गोद में विराजमान हो हो। करके ये आशीर्वाद, बहु कार्य कार्य समस्त की सिद्धि आपको प्राप्त हो। अब रह गया चढ़ा हुआ होकर केत्रु बिना सहन आपकी आवाज आपकी बात को सुनकर के शत्रुओं के हृदय विदीर्ण हो अब रह गया दा महाराज ददम मुकुंदुम चरणार मुकुंद भगवान के चरणारविंद आपके हृदय में हृदय स्थ हो सदैव विराजमान रहे प्रीतम का सदैव अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे देखो भैया संत के यहाँ फकीर के यहां महापुरुष के यहाँ आपने शुभ आनंद दिया है और फणीन्द्र सयांग्री निविष्ट चेता कीता कीटाधिशु ब्रह्म मय प्रकाश चबासु देवो सह शिष्ट जनै फकीर।, फकीर में जो फणिंद्र की शेष की सैया पर विराजमान रहने वाले प्यारे के चरणार में जिनका दिल है की कीटादिशु ब्रह्म मय प्रकाश जीव मात्र में कीड़ी से लेकर के हाथी तक जिसके साफ गोविंद ही गोविंद दिखाई पड़ रहे हैं हाँ महाराज और रा सह रेव सहये जनई फकीर उन फकीर के समीप आप आ गए हो अब कमी क्या रह गई है प्यारे ये तो वो फकीर है महाराज क्या हुस्न ने समझा है क्या इश्क ने जाना है इन खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है इन मस्त्राओं के समीप आकर के आप मस्ती ले रहे हो प्यारे हमारा तो रोम रोम का आशीर्वाद है एक जवान से क्या आशीर्वाद है आनंद करो मेरे प्यारे धन्यवाद सीता राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ व मया मृग दैत मंदे महापुरषते अस्वुणीग्र विगल कल्प प्रसूनाप्लुगम वस्तु प्रश्नुत वेणुनालहरी निर्वाण निर्व्याकल स्रस् स्रस्ब्धनी विलसदी सहस्रावृत हस्तस्तनतापवर्गमखिलशोर कृष्ण पदकज पे अदिशु मानस राजुहंस याणसम कवाद विद् कंठावरोधन विधौ स्मरण कुतस्ते वंशी विभूषिरावनी पीतांबरा तरुण बिंबराधरोा पूर्णेन्दुसुंदर मुखादर नेत्रा कृष्ण पर तत्म न जानी मूकं कम पंगूल घयते गिरी यम वंदे परम अज्ञानतिरांध से ज्ञाजनशलाकुन्मीलिम येन तस्म श्रीगुरव नम सासा कृपा से परम पूज्य संत स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज के पवित्र सानिध्य में समागत समस्त विद्युत वरिण्य संत महानुभावों की पावन उपस्थिति में समस्त भगवत चरणानुरागे भक्त बृंद माता और बहने प्रातः काल के कथा प्रसंग में रास राशेश्वर की रासलीला का हम लोग श्रवण कर रहे थे रास राशेश्वर ने गोपियों के संग राज किया क्योंकि रसानाम समूह रास समस्त रसों का समूह जहां ही भूत हो जाए उसको रास कहते हैं जीव और ईश्वर का जो विशुद्ध मिलन है उसको रास कहते हैं काम विजय प्रख्यापनार्थम संयम रासलीला काम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु ने रास विहार किया और इसकी बृहद व्याख्या भगवान सुखदेव स्वामी ने की गोविंद का अनहित करने के लिए दुष्ट कंस ने और राक्षस भेजा अरिष्टासुर ये बिजार के रूप में आया जी और बहुत पूरे ब्रजवासियों को कष्ट देने लगा मेरे गोविंद ने अरिष्ठा सुर का कल्याण कर दिया प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण जैसा कि मैंने निवेदन किया था पूर्व में कि परमात्मा के मन का नाम ही नारद है भगवान को कोई विशेष लीला करनी हो या लीला में कोई मोड़ देना हो तो नारद जी तो वहां उपस्थित होते ही हैं नारद जी महाराज तो सीधे पधारे कंस के पास में और ये ऐसे विचित्र ऐसे पवित्र आत्मा संत हैं नारद देखो राक्षसों के यहां जाते हैं ना देवतियों के यहाँ वहां भी इनकी चरण वंदना होती है वहां भी इनकी पूजा होती है और देवताओं के यहां जाते हैं तो वहां भी आनंद से पूजा होती है लेकिन करते वही है नारद जिसमें धर्म की रक्षा है संत ब्राह्मण गौ की सेवा का विधान है कंस ने कहा पधारे भगवान बोले कुछ चिंता में लगते हैं राजन बोले क्या बताऊं महाराज चिंता तो है ही केस मैंने कितने बड़े बड़े राक्षस भेजे जाते हैं कृष्ण को मारने और लौट के कोई आता ही नहीं नारद जी बोले तुम बड़े भोले हो राजन कितना बड़ा धोखा किया है तुम्हारे साथ में बसुदेव ने तुम्हें नहीं मालूम आठ में बालक को नंद जी के घर भेज दिया वो जो कृष्ण है वही तो है बसुदेव नंदन कितना बड़ा धोखा किया है तुम्हारे साथ में राजन ने है अब परिस्थिति ऐसी है कि तुम यदि इसी प्रकार से राक्षस भेजते रहे तो कृष्ण बलराम को ऐसे तो बहुत मुश्किल है मारना भगवान शिव ने जो तुमको धनुष दिया है ना उस धनुष के यज्ञ के मेला का नाटक करो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जितने प्रेमी ब्रजवासी हैं सबको आमंत्रित करो हां और और जब समस्त ब्रजवासी लोग यहां पे आ जावे बस मथुरा की थोड़ी सजावट कर देना कृष्ण बराम को बुलाओ और वे लोग आकर के यहाँ की शोभा देखने लगे धोखे से मार देना बात कदम और मैं तो कुछ सुनना नहीं चाहता मैं तो परसों आपकी विजय श्री देखना चाहता हूं महाराज कंस को विजय मिल गई हम ये देखना चाहते हैं कंस ने कहा गुरु जी लेकिन उनको बुलाऊं कैसे वो तो बहुत मुश्किल काम है न जी बोले तुम्हें नहीं मालूम ये अक्रूर जी जो है कृष्ण के काका ही तो लगते है इनको भेजो ना और आपके दरबार में तो उनकी बहुत पहुंच है अक्टूबर जी की तुम्हारे अंतरंग व्यक्तियों में एक है उनको भेज दो और उनके साथ में कृष्ण बलराम को मथुरा भेजने में किसी को आपत्ति होगी ही नहीं हाँ और जब यहां पे आ जाए थोड़ी सोभा उ देखने लगे अच्छी तरह से तो मार देना आप खत्म आप सही बोलते हैं लेकिन मैंने तो कृष्ण को मारने के लिए कैसी और भेज दिया ठीक है उसको भी देख लो इधर नारद जी उपदेश दे रहे थे इधर केसी राक्षस आ गया वृंदावन में कैसी एक बार मैं कथा कर रहा था मद्रास में आजकल शॉर्ट नाम लिखने की आदत है ना तो वह कार्ड जो छपाते हैं निमंत्रण कार्ड मुझसे पूछा नहीं था और उन्होंने उसमें छपा दिया भागवत प्रवक्ता के सी शास्त्री ठाकुर जी मेनका ये क्या किया आपने बोलो एक ही बात है महाराज अंग्रेजी में छपाते हैं ना उधर साउथ इंडिया में इंग्लिश में छपते हैं सब निमंत्रणकार अरे वेनका कृष्ण चंद्र ही रहेंद्रो भैया केसी काय को बनाते हो कृष्ण चंद्र रहेंदो भाई ठीक है तो केसी जो है वो यहाँ केसी घाट है ना वृंदावन में घोड़ा बन के आया महाराज हाँ कन्हैया बालों के साथ में यमुना किनारे खेल रहे थे सो वो तो दौड़ा मारने मेरे गोविंद ने उसके मुंह में अपना हाथ दे दिया देखो हाँ और फुला दिया सो उसके गले में हाथ रुक गया माता फट गया मर गया इसलिए कैसी घाट हो गया अब नारद जी कंस को उपदेश दे आए उसको बोले आए कि परस तुम्हारी विजय देखना चाहता हूं और सीधे आगे गोविंद के पास और कन्हैया के चरणों में आके नारद जो रोए गोविंद बोले आओ महात्मन पधारो भगवन कैसे हैं नारद जी बोले आप तो रास रचाओ आप देखो ब्रजवासियों के घर माखन प्रेम से पाओ आपको नहीं है चिंता संतों की आपको नहीं है चिंता धर्म संस्कृति की आपको नहीं है चिंता किसी भक्त की भगवान बोले हुआ क्या नाराज क्यों हो रहे हैं जी बोले प्रभु इस दुष्ट कंस को कम मारोगे उसके डर से कोई यज्ञ नहीं कर सकता कोई पूजा नहीं कर सकता कोई पाठ नहीं कर सकता वो कहता है मैं ही भगवान हूं मेरी पूजा करो अपने आप को भगवान मानता है कितने यज्ञ उसने बीच में रोक दिए कितने ब्राह्मणों को तकलीफ दी कितने संतों को उसने अपमानित किया और कितने ब्रजवासियों को रोज कष्ट देता है केशव भगवान बोले मैं कौन होता हूं मारने वाला न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म को टिश तिर अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ असल में क्या है जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है ना वैसा फल उसको भोगना पड़ता है जन्म कोट सतई रपी आज के किए गए कर्म का फल सौ करोड़ जन्मों के बाद भी भोगना तो पड़ेगा कंस ने जो किया कंस के सामने आएगा मैं कौन होता मारने वाला और बाबा सीधी बात ये है वैसे कंस के पाप के घड़ा भर गया है मेरे को लगता है जी बोले मैं कुछ सुनना नहीं चाहता मैं तो परसों आपके हाथों से कंस को मरा हुआ देखना चाहता कन्हैया बोले और वहां क्या क्या के आए हो वहां मेरा इशारा कर दिया मेरे को उसका इशारा कर दिया डेट दोनों को परसों की दे दिए नारद बोले अच्छा केशव की बात बताओ अग्नि के पास हम जाएं तो भी अग्नि जलाएगी ना पर अग्नि को पास में बुलाएं तो भी अग्नि जलाएगी जलना तो दोनों परिस्थिति में हमको ही पड़ेगा ना मैंने सोचा क्यों ना कंस के सामने ऐसी कुछ लीला रच दी जावे कि वो आपको मदपुरी में ही बुला ले अच्छा रहे ना अब आप कंस के पास में जाएं या कंस आपके पास में आए मरना तो दुष्ट कंस को ही पड़ेगा ना मेरे प्रभु और फिर आप तो जानते हैं मैं तो वही करता हूं जिसमें सबका हित होता है अब नारद जी ने पूरी कथा बताई आप मथुरा जाएंगे फिर आप कंस को मारेंगे फिर आप गुरुकुल में पढ़ेंगे फिर आपकी ये लीला में देखूंगा देख लो संतों को कैसा अनुभव होता है द्वारिका में जातक कहां कहां भगवान क्या क्या करेंगे नारद जी पहले ही बता गए भागवत में लिखा जैसे वाल्मीकि मुनि जो थे ना वाल्मीकि मुनि भगवान राम के समकालीन संत हैं लेकिन देखो राम का संपूर्ण चरित्र उन्होंने लिख दिया उसमें बहुत लीलाएं तो ऐसी हैं जो वाल्मीकि जी लिख गए राम जी ने बाद में की बोलो जय श्री कृष्ण हाँ तो संतों को चिंतन के माध्यम से अपनी साधना से भी पता चल जाता है और नारद जी तो भगवान के अवतारों में एक आवेश अवतार रात्रि में अक्टूर जी को कंस ने अपने महल में बुलाया और बिल्कुल गुप्त मंत्रणा चल रही है उनके विशेष विशेष जितने लोग हैं वो सब लोग वहां पे आ गए हैं अक्र जी बोले कैसे स्मरण किया मुझे राजन बोले गच्छनंद द्रजम तत्र सुतुआ न कधु आशा शेता रथे न आपको नंदजी के ब्रज में जाना है मैं कल आपसे कह रहा था ना कि गोविंद जब वृंदावन में पधारे तो बाबा ने नंदगांव बसा लिया और श्री ने बरसाना बरसाना बसा लिया। वैसे नंदगांव और ये दोनों ही वृंदावन की सीमा में ही हैं। क्योंकि 60 किलोमीटर का वृंदावन है ऐसा लिखा ब्रह्मयुद्ध पुराण में पंच योजन विस्तीर्णम च हृदय मम ये पांच योजन विस्तार का जो वृंदावन है मेरा धाम है तो पांच योजन माने बीस कोस भाई चार कोस का एक योजन होता है और बीस कोस माने साठ किलोमीटर हो गया चालीस मील हो गया इस स्थिति में देखें तो नंदगांव और बरसाना जो वर्तमान में है वह भी वृंदावन की सीमा में ही आता है क्योंकि वृंदावन तो विशेषकर मेरे गोविंद की रासस्थली रही ना हा प्रभु ने रासलीला करी गोपियों ने मां कात्यायनी का पूजन किया लेकिन नंदगांव बरसाने में वास्तव किया है मेरे प्रभु ने और वहां से पूरे चौरासी कोष के ब्रजमंडल में लीला की तो गच्छ नंदम ब्रजम तत्र सुतऊ आनक दुंदु आपको नंदगांव जाना होगा और वहां आनक दुंदु भी जो बसदेव जी हैं उनके दो पुत्र हैं वसदेव का एक नाम है आनक दुंद भी क्योंकि वसुदेव महाराज का जब प्राकट्य हुआ था नजी तो दुंद भी बजी थी इसलिए उनका नाम ही हो गया आनक दुंद भी प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण और आप वहां जाकर के कृष्ण बलराम दोनों को मथुरा में लेकर के आ जाओ अक्कुर बोले अकस्मात उसके मन में कृष्ण बलराम को बुलाने का भाव कैसे जगा राजन कृष्ण बलराम आ मान लो गए तो आप करेंगे क्या क्यों बुला रहे अब देखिए जी मैं कुछ भी तो छुपाता नहीं हूँ मन में कोई कपट रखता नहीं हूं। आप तो मेरे अंतरंग लोगों में एक हैं आपने नहीं सुना वसुदेव ने कितना बड़ा धोखा किया अपने बेटिया को पहुंचा दिया गोकुल वही तो कृष्ण है हाँ नंद के घर जो कृष्ण बलराम है दोनों भाई हैं वसुदेव के पुत्र हैं और आकाशवाणी ने कहा था तीस वर्ष पहले आपने देवकी के विवाह के समय देखा ना कि देवकी का आत्मा गर्भ मेरा काल है वही कृष्ण है मैं चाहता हूं कि वो बहुत बड़ा होकर के मुझको मारे पहले उसको खत्म ही कर देना बल्लो इसलिए आप कृष्ण बलराम को ले आओ अब गिया तो है यहां मथुरा की जरा शोभा देखने लगेंगे अपन लोग धोखे से मार देंगे ये बात सुनकर के महात्मा क्रूर जी की आंखों में आंसू छल चल गए। इस दुष्ट का मेरे गोविंद के प्रति कैसा दुर्विचार है लेकिन अक्तूर जी प्रभु के बड़े भक्त हैं और जो भगवत भक्त होते हैं ना उनको टेंशन नहीं होता बोलो जय श्री कृष्ण वो हर परिस्थिति को समझते हैं अक्र जी ने अपने चेहरे की भाव भ्रंगमाओं को ऐसा न होने दिया कि कंस समझे कि मैं कुछ चिंता में हूं तुरंत गंभीर हो गए और अक्रूर जी कंस से बोले किरा जल मनीतम सदृत तब स्वावध्य मार्जनम सिद्ध सिद्धियो समुजा दैवम ही पल साधन राजन बात ये कि मनुष्य जो है ना वो सोचता बहुत है हाँ फालतू बात में बहुत सोचता है लेकिन समझदार व्यक्ति कौन है कि सिद्धि और असिद्धि दोनों को एक दृष्टि से देखे सिद्ध सिद्धियो सिद्धि असिद्धि को सम भाव से देखे कर्म करता चले फल देने वाला तो दैव है परमात्मा है एक और गलती है मानव की मनोरथान करोत्युच्चयी जनोदान पी हर जर ससो काभ्याम तथा प्या करो मिते ये मनुष्य मनोरथ बड़े करता है बड़े बड़े मनोरथ करता है ऐसा करेंगे फिर ऐसा हो जाएगा फिर ऐसा कर लेंगे फिर ऐसा होगा पर एक मिनट के बाद में क्या होगा ऐसे कोई जानता है हु? हमारे ब्रज की बड़ी मीठी कथा है मेरी दादी हमको सुनाती थी बचपन में कथा वो कहती है तेल ही था सिर पे रख लिया उसने घड़ा चालीस किलो सरसों का तेल अब तेल निकाला है तो बजरिया में बेचने जा रहा है अब दोनों हाथों से घड़ा पकड़ रखा है रास्ते में चलते चलते बस उसको बड़े मनोरथ आ रहे है मन कहता है तेल को बिकेंगे फिर कहता है, फिर क्या होगा अरे भाई तेल बिकेगा पैसे मिलेंगे फिर क्या करोगे अरे पैसे मिलेंगे तो ज्यादा तेल निकलेगा फिर क्या करोगे बोलो ज्यादा तेल निकलेगा तो फिर ज्यादा पैसे मिलेंगे फिर क्या करोगे बोलो ज्यादा पैसे मिलेंगे तो फिर जो है ज्यादा और तेल निकलेगा फिर क्या होगा जब बहुत पैसे हो जाएंगे फिर मकान बनवाएंगे और मकान जब बन जाएगा फिर लोग सगाई वाले आएंगे काम करता है मकान पक्का बन गया है हाँ और ऐसे पकड़ के चलना तेल की मटकी को सगाई वाले आएंगे तो फिर शादी हो जाएगी फिर तो धनियों की लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा चार बाल गोपाल होंगे ये छोटा वाला तो बहुत ज्यादा उधमी होगा मेरे गोद में आकर कदाचित तो उसने कोई ज्यादा ऊधम मचाया तो मैं तो उसको अपनी गोद में से उसकी माता की गोद में ही पटक दूंगा सो घड़े कोई पटक दिया बोलो जय श्री कृष्ण पकड़ रखा था ना तादात्म्य पन्न हो गया अब तो रोने लगा देखो और रोबे सो रोबे जोर जोर से रोबे कोई महापुरुष उधर से निकल रहे थे बच्चा क्यों रोता है बाबा क्या बताऊं तेल बेका था शादी हुई थी चार बाल गोपाल हुए थे पर छोटे बाले ने ऐसा उधम मचाया देखो सबको मिट्टी में मिला दिया मनोरथान करो तुच्च जनो दईब हता नपी ये मानव की बहुत बड़ी गलती है और बहुत बड़ी भ्रांति है कि मनोरथ बड़े करता है बार बार मनोरथ करता है ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे फिर ऐसा होगा लेकिन क्या होगा कौन जानता है इस व्यक्ति को चाहिए मनोरथ न करे कर्म करे और कर्म भी अति निष्ठा से करे क्षमा करना मैंने ये नहीं कहा कि मैं कृष्ण बलराम को लेने नहीं जाऊंगा तथा करोमित आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा धर्म है मैं अवश्य जाऊंगा लेकिन कृष्ण बलराम को आप मारेंगे कि भाई आपको मारेंगे ऐसा पहले से तो कुछ कहा नहीं जा सकता पहले से कुछ बोला जा सकता है क्या कंसनिका सुनिए आप ये उपदेश मत दीजिए मुझे हां ये उपदेश सुनने का मेरा कोई मन नहीं है आप तो सिर्फ इतना बता दीजिए जाओगे कि नहीं बोल नहीं जाऊंगा दुष्ट है मार डालेगा रात्रि को प्रवास किया और प्रातः होते ही नंदगांव की ओर चल रहे वृंदावन की ओर चल रहे और बार बार उनके मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं इसको बोलते हैं एकदम चिंतन गोविंद का परम चिंतन भगवान के चिंतन में लीन हो गए कि चरितम भद्रम किम तप तम था प्यरहते दत्तम यद्रक्षा अद्य केशवम गुरु के मन में बहुत सुंदर भाव उठ रहे हैं किम मयाचरित भद्रम मैंने ऐसा कौन सा कल्याण का काम किया ऐसा कौन कल्याण का आचरण किया है मैंने और किम तप्तम परमम तपह ऐसी कौन सी विशिष्ट तपस्या की है मैंने किम बाथा प्यर दत्तम ऐसा कौन सा सुंदर दान किया है मैंने यद्रक्षाम अद्य केशवम जो आज मैं केशव को देखूंगा कह ब्रह्मा ईशो रुद्रह तऊ व्यती प्रशास्तित केशव जो शब पर प्रशासन करे उसको केशव कहते हैं बड़े सुंदर भाव लेकर के जी पधार रहे इसको बोलते हैं प्रभु लीला का मानसिक चिंतन और जहां से प्रारंभ होती है ना सीमा वहीं पर उतर गए रथ और साष्टांग दंड प्रणाम करते जा रहे हैं क्योंकि उनको बालूका में ब्रज की रज में छोटे छोटे चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। उनको दंडवत करते चल रहे उनको प्रणाम करते चल रहे बोलो जय श्री कृष्ण उनको प्रणाम करते चलते कृष्ण बलराम तो दोनों लौट रहे थे काका जी आ गए प्रणाम किया ने मन ही मन गोविंद के चरणों में नमन किया मानो अब ऊपर से तो आशीर्वाद देना पड़ेगा काका बने हैं तो कोई उपाय नहीं है इसलिए आशीर्वचन तो करना नितांत जरूरी है क्यों आया हूं मैं ये बताना कोई बहुत आवश्यकता नहीं है प्रभु ने कहा काका जी मेरे प्रिय सखाओं को आप यह बिल्कुल मत कहना कि कंस ने हमें क्यों बुलाया है ये रो रो कर मर जाएंगे नंद बाबा माता यशोदा प्रिय ब्रजवासियों ने आदरणीय अक्रूर जी का सत्कार किया ब्रज का आतिथ्य तो बड़ा अद्भुत होता है और जब पूजन आदि हो गया भोजन आदि से निवृत्त हो गए तो मैया ने बड़े भाव से पूछा महाराज अक्रूर जी कैसे पधारे पूरे ब्रज में तो हवा की तरह बात फैल गई कोई पगड़ी बारो आयो रथ में बैठ के मथुरा से आयो है एक बोले हमने तो सुनिए कृष्ण बलराम कुल ले आयो है मैया ने पूछी कैसे कैसे पधारना भयो आपको अकुलजन का देखो नदरानी जी विशेष बात यह है कि, कि मथुरा में बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला हो रहा है मुझे लगता है कंस की भावनाओं में कुछ परिवर्तन सा हुआ है सब लोग चाहते हैं कि कृष्ण बलराम भी उस मेले में पधारे धनुष यज्ञ में पधारे और विशेष बात यह है कि आदरणीय बसदेव जी का भी मन है लाला को देखा नहीं बलराम मिले आएंगे गोविंद भी हो आएंगे माता यशोदा के हाथ से जल का पात्र नीचे गिर गया अतलूर से बोली तुमने कैसे सोच लिया कि मैं जाने दूंगी जिस दिन से लाला का जन्म हुआ एक दिन भी कंस ने चैन से उनको रहने नहीं दिया और तुम चाहते हो काल के गाल में अपने गोविंद को भेज मैं? यह कभी नहीं हो सकता मेरी कुबेर जैसी संपदा किसी को चाहिए तो हंस के कर कर दे दूंगी मेरा समग्र वैभव किसी को चाहिए तो दे दूंगी पर गोपाल मेरा जीवन है